ब्रह्मे नमस्ते वायु वायो तमे प्रत्यक्ष ब्रह्मासी प्रत्यक्ष ब्रह्म वजिष तदारवत अवतु अवतु वक्ता ओ शातिशाशा शंकर शंकरचार्यव बातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरूर्तिद विभादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शाति <coughs> ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह ज्ञान यज्ञ इसमें आज उत्सव का अष्टम दिन में छ सात आठ अष्टम दिन में हम लोग अभी तैतरे उपनिषद का विचार कर रहे हैं इसमें हम लोग तैतरीय उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है शिक्षावली उसमें आज अभी दसम अनुवाद का विचार करेंगे यह दस शांति मंत्र में एक शांति यह मंत्र एक है उसमें प्रतिदिन हम लोग इसको दो बार भी उच्चारण करते हैं अहम वृक्ष सेवा कीति पृष्ठ गिरेवा ऊर्ध पवितृवाजिनी सुमृतमस्मे द्रवण सवर्चस सुमेधाक्षिशंको वेदावन अहम वृक्षवा वृक्ष संसार वृक्ष से य संसार वृक्ष का मे प्रेरक हूँ अर्थात ये संसार वृक्षों को मैं ही प्रेरित करता हूँ यह मंत्र का यहाँ कथन हो रहा है यह पढ़ा जा रहा है कहते हैं स्वाध्याय किया जा हम लोग इसको पढ़ रहे है, हैं कहते हैं विद्या की उत्पत्ति के लिए यह मंत्र जो विचार करते हैं तो ये विद्या को उत्पन्न करवाता है <coughs> यह संसार और वृक्षों को मैं ही अर्थात बल दे रहा हूँ मैं ही इसको प्रेरित कर रहा हूँ जब चित्त शुद्ध होता है धीरे धीरे ये अनुभव होता है कि ये संसार और वृक्ष मेरे वासना से ही ये संसार और वृक्ष चलता है तो यह संसार और वृक्ष का उच्छेद यही अत्यंतिक दुखों की विनाश अत्यंतिक दुख विनाश है और परमानंद की प्राप्ति विशुद्ध सत्व जब विचार करते करते वासना जब क्षीण होते हैं चित्त शुद्ध होता है तभी विद्या की उत्पत्ति होती है तो विद्या उत्पत्ति के लिए यह मंत्र का यहाँ कथन हुआ है कीर्ति पृष्ठ गिरेव गिरे रिवा। गिरे पृष्ठ इव कीर्ति मेरी जो कीर्ति है वो गिरी अर्थात पर्वत पर्वत की पृष्ठ जैसा अर्थात तो उसका जो शिखर ऐसा ही है ऊर्ध पवित्रो वाजिनी व अस्मि अस्मी ऊर्ध अहम मैं उर्ध्व पवित्र हूँ ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ऊर्ध्व ब्रह्म वही पवित्र पवित्र अर्थात पवित्र करने वाला पावक ब्रह्म पावक है जिसका ब्रह्म जिसका यह पवित्रीकरण करते हैं वह मैं ऊर्ध्व पवित्र अर्थात ब्रह्म ही मेरा शुद्ध कारक है ब्रह्म का चिंतन इस प्रकार के करने से शुद्ध होता है और मैं कैसे शुद्ध हूँ कहते हैं वाजिनी इव अमृतम अस्मि सु अमृतम वाजम अन्नम वाजम अस्य अस्थिति वाजिन आदित्य सविता इसको वाजिन शब्द से कहा जाता है क्योंकि अन्न का ये निमित्त कारण है सवित्र निमित्तक अन्न ब्रीहीअवादि ये सब जो अन्न कहेंगे कहते हैं सवित्री निमित्त इसलिए वाजिन शब्द का अर्थ हो गया सविता तो वाजिनी वाजिनी अर्थात आदित्य मंडल में आदित्य मंडल में जो अमृत है तो आदित्य मंडल में होने वाला अमृत कहते हैं कि हिरण्यगर्भ। गर्भ और हिरण्य गर्भ अमृतम सुअमृतम विशुद्ध विज्ञान यहाँ अमृत सुअमृत कहने का अर्थ है तो विशुद्ध विज्ञान वही मैं हूँ जो आदित्य मंडल में विज्ञान रूप विशुद्ध विज्ञान रूप हिरण्य वो मैं ही हूँ और ओ द्रविणम सवर्चसम द्रवीणम अर्थात मेरे पास जो है ये द्रविणम द्रविणम अर्थात धनम मेरे पास जो धन है वो सवर्चसम सवर्चसम वर्चसम अर्थात दीप्ति प्रकाश सवर्चसम अर्थात अत्यधिक दीप्तिमान पदार्थ मेरे पास है वह पदार्थ क्या है कहते हैं कि मैं ही त यह हिरण्यगर्भ रूप हूँ जो उपास्य हिरण्यगर्भ तद्रूप में हूँ अथवा कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म ता ज्ञान मेरे को है हिरण्यगर्भ विषय का ज्ञान मेरे को है तो हिरण्यगर्भ विषय का ज्ञान अर्थात तो उपासना अथवा शुद्ध ब्रह्म विषय का ज्ञान मेरे को है तो यह ब्रह्म ज्ञान इसी को यहाँ द्रविण शब्द से कहा गया द्रविण शब्द का अर्थ होता तो है कि वस्तु जो कीमत कीमत वाला अर्थात जो धन रूपक वस्तु है यहाँ ये जो हिरण्यगर्भ गर्भ विषय को उपासना का ज्ञान अथवा ये ब्रह्म ज्ञान ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्रव्य है सुख देने वाला ब्रह्म ज्ञान निरति से सुख देगा और हिरण्यगर्भ ज्ञान इसका उपासना होने से कहते हैं आगे ये क्रमश सुख प्राप्त होगा इसलिए इसको द्रविणम शब्द से कह दिया गया जैसे द्रविणम सुख का हेतु होता है इसी प्रकार की यह ज्ञान भी सुमेधा अमृतोक्षितः सुमेधा अहम् सुमेधा सुमेधा में विग्रह कैसे कहेंगे सुष्टु मेधा यश अर्थात मेरी ये जो स्मरण शक्ति है मेधा है वो उत्तम है अर्थात जो श्रवण करता हूँ इससे मेरे को स्मरण होता है वो अर्थ का स्मरण होता है इसलिए मैं अमृत हूँ अक्षित अक्षित अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है जिसका व्यय नहीं होता है ऐसे अच्युत तो मैं हूँ वो अमृत हूँ अगर मैं हिरण्य के साथ आदात में प्राप्त करता है अथवा ब्रह्म ज्ञान है तो कहता है कि वो अमृत रूप ही है अथवा अमृत उक्षित उक्षित अर्थात सिक्त सिंचित अमृत के द्वारा मैं सिक्त हूँ इस प्रकार के भी अमृत उक्षित अगर खंडाकार लाएंगे तो अमृत अक्षित अगर खंडाकार नहीं लाएंगे तो अमृत है न उक्षित उक्षित कहने से सिकता इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम वेद से अनुवचन वेद ज्ञानम त तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इसी प्रकार के त्रिशंकुर ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान के बाद ये बात कहे थे कि मैं ही वही सुमेधा हूँ मैं ही अमृत रूप हूँ यह ब्रह्म ज्ञान यह मेरे को है और मैं ही हिरण्यगर्भ जो आदित्य मंडल में उपलब्ध होता है संसार वृक्ष का प्रेरक भी मैं हूँ इसी प्रकार की क्रमशः मैं संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ यह जब ज्ञान का विचार करता है अनुभव होता है और मैं अमृतक्षित कहते हैं कि ये ज्ञान हो जाने के बाद इसमें क्रम से दिखाया जा रहा है कि त्रिशंकु जी को ज्ञान होने के बाद ऐसे वो कहते हैं अनुवचन मनु अर्थात पश्चात वेद अर्थात ज्ञान ज्ञान होने के बाद तो यह शांति मंत्र इसका जप करने से भी यह ज्ञान का निमित्त है जैसे उसका पूर्व शांति मंत्र यश छंदसा ऋष हो विश्वरूपम वो भी मेधा प्राप्ति करने के लिए यह ज्ञान प्राप्ति करने के लिए यह सब मंत्र इसलिए हम लोग प्रतिदिन यह मंत्रों का उच्चारण करते हैं वेद से उपनिषद से यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि शुद्ध अंतकरण होना चाहिए शुद्ध अंतःकरण अर्थात तो संस्कारित अंतःकरण। अंतकरण संस्कारित तभी होता है जब हमको कोई संस्कार करवाता है बताता है ऐसा जीना है ऐसा करना है यह सब नहीं करना है इसको कहा जाता है अनुशासन अनुशासन पुरुषों को संस्कारित करता है संस्कारित अंतकरण शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतकरण में ही यह ज्ञान होता है इसलिए यहाँ हमको संस्कार किया जा रहा है आगे मंत्र बता रहे हैं कि हमें क्या क्या संस्कार होना चाहिए कि हम ज्ञान के लिए योग्य हो ये सब जो कर्म कहा जाएगा ये संस्कार करने वाले कर्म हमको विद्या के अधिकारी बनाएगा गए ये कर्म वेदमनुचाचार्यो अन्तेवासी सत्यं सत्यंगद धर्मं चर स्वाध्याया प्रम आचार्याय प्रियधन आहृत प्रजातंतु मां व्यवचे सत्या प्रमादी धर्म न प्रमदितव्यं कुशला न प्रमदीत भूत न प्रमदीत स्वाध्याय प्रमच प्रवचनाभ्या प्रमदीत वेदम अनुच्चय वेद का अनुच्चारण करवा करके आचार्य विद्यार्थियों को वेद का उच्चारण करवा करके आगे कहते हैं अंतेवासिन अनुशासन करते हैं यह ज्ञान भी करवाना है वेद का तो अध्यापन करवाएंगे तो वेद का अध्यापन के बाद आगे ये सब संस्कार होने के लिए क्या करना है वो भी बताते हैं अनुशासन ये भी बताते हैं आ, कहते हैं कि सत्यम वद सत्य भाषण ही करना चाहिए सत्य अर्थात यथा प्रमाणम जैसे प्रमाण से हमको ज्ञान हुआ है उसी प्रकार की कहना है अर्थात जैसे देखें हैं अन्य प्रकार की कभी नहीं कहना है जो हम प्रश्न उपनिषद में देखे देखते थे तेसाम वही असो विरजो ब्रह्म येसाम ये शाम न जिम्म अन न माया ये सब अन माया कुटिलता तो इनके द्वारा यह ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता है या कहते हैं सत्यम बद अनृत भाषण नहीं करना चाहिए जो हमारे चित्त में उद्देश्य है वही उसी को कह देना है नहीं कहना है तो ठीक है मौन रहना है कहेंगे तो सत्य ही कहेंगे धर्मचर धर्म अर्थात जो वेद में कहा गया जो हमारे लक्ष्य के दिशा में हमको ले जाएगा उसका आचरण करना है अनुष्ठान करना है हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध होगा प्रयोजन अन्य अन्य व्यक्ति का अन्य अन्य होगा सभी को ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन है मुक्ति का प्रयोजन ऐसे नहीं संसारी लोग होते हैं जिनको विषय का प्रयोजन होता है वो विषय भी अर्थात इसी शास्त्रीय मार्ग से प्राप्त करें इसलिए धर्म का लक्षण मीमांसा लोग कहते हैं अर्थो धर्म और भी है वेद प्रतिपाद्य वो भी होना चाहिए वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थो धर्म वेद के द्वारा प्रतिपादन होना चाहिए और प्रयोजन भी होना चाहिए वेद में एक कर्म आता है श्यन याग श्यन तो अभिचरण वैरी वैरिमरण काम जो चाहता है कि शत्रु हमारा मर जाए तो उस शत्रु को मारने के लिए वो एक, एक कर्म कर सकता है उस कर्म का नाम है श्यन याग वो वेद में कहा गया तो वो वेद प्रतिपाद्य हुआ क्योंकि वेद में कहा गया और इस व्यक्ति को चाहिए कि उसका शत्रु का नाश हो तो इसलिए वो प्रयोजन वाला भी है किंतु वो धर्म नहीं है क्योंकि जैमिनी महर्षि और भी लक्षण वहाँ देते हैं प्रयोजनबद्ध होना चाहिए वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए वो जो कर्म है प्रयोजनबद्ध शत्रु तो निधन शत्रु का निधन हो जाएगा वेद में कहा गया किंतु अनर्थ करवाएगा इसका शत्रु तो मर जाएगा किंतु इसको स्वयं को भी नरक जाना पड़ेगा ये भी वेद कहता है आप कर सकते हैं किंतु तो आपको भी नरक जाना पड़ गया तो ये अनर्थ हो गया इसलिए वो धर्म नहीं है अनर्थ भी नहीं होना चाहिए तो वो सब आचरण करिए धर्मम चर अर्थात तो वेद निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए और जिसे अनर्थ होगा वो कर्म भी नहीं करना चाहिए स्वाध्यायन माँ प्रमद वेद का शाखा का अध्ययन करना इससे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए अप्रमद अर्थात तो नित्य इसका अध्ययन करना चाहिए आचार्याय प्रियं धनम आहृत्य प्रजातंतुं मा व्यपच्छे व्यवच्छेदी विद्या का निष्क्रय के लिए आचार्य को जो प्रिय पदार्थ है वो दे करके हम विद्या का निष्क्रय कर सकते हैं ब्रह्म विद्या का निष्क्रय तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रह्म विद्या का जो आचार्य है उसको ऐसा कोई पदार्थ का आवश्यक ही नहीं होता है और ब्रह्म विद्या का निष्क्रय हो भी नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं जो व्यापक सत्व को अनुभव कर लिया तो फिर आगे उसके बराबर कोई पदार्थ और दिया ही नहीं जा सकता है यह जो तत्व है वो एक ही है अधिष्ठान तत्व है जो गुरु है वही शिष्य है बाकी जो पदार्थ देन लेन वाला है वो तो सब अध्यस्त है कल्पित है इसलिए ब्रह्म विद्या का तो निष्क्रय नहीं हो सकता है अन्य विद्या का निष्क्रय के लिए धनम आहृत्य अर्थात आचार्य को धन दे करके गुरुकुल से समावर्तन के बाद आगे गृहस्थ हो करके कहते हैं प्रजा तंतु मां महाव्यवच्छेदी प्रजा तंतु तंतु अर्थात संतान जो वंश परंपरा उसका उच्छेद न करे अर्थात पुत्र उत्पन्न करके आगे वो वंश परंपरा को वंश परंपरा की रक्षा करे और पुत्र अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है कहते हैं शास्त्र में वेद में कर्म विधान किया गया है पुत्र काम इत्यादि कर्म वो सब करके पुत्र उत्पादन करे तो इस प्रकार की क्यों कहते हैं प्रजातंतु मां व्यवच्छेद कहा गया पुत्र उत्पादन करना ऐसे आपन क्यों विधान करते हैं तो कहते हैं पूर्व में आया था एक मंत्र में क्योंकि प्रजा प्रजन और प्रजाति इस प्रकार की तीन चीज कहा जाता था प्रजा का अर्थ पुत्र प्रजन का अर्थ पुरुष स्त्री संबंध और प्रजाति का अर्थ पौत्र अगर पुत्र उत्पन्न करना वंश रक्षा के लिए अगर ये शास्त्र को अभिष्ट नहीं होता खाली पुरुष स्त्री संबंध इतना ही अगर शास्त्र को अभिष्ट होता शास्त्र वहाँ वेद वहाँ कह देता कि प्रजननम इतना ही कह देता तो स्त्री पुरुष अपना संबंध करते रहे प्रजा की उत्पत्ति की कोई आवश्यकता अथवा पौत्र की उत्पत्ति ये सब का आवश्यकता नहीं कहना चाहिए था वेद किन्तु वेद उसको कहता है संबंध होता है तथा तो पुत्र उत्पन्न करना चाहिए इसलिए यहाँ प्रमाण देते हैं कि स्वयं वेद ही कहता है तो पुरुष संबंध ये तो प्रजातंतु का रक्षा के लिए सत्यात न प्रमदितव्यम सत्य से सत्य अर्थात शास्त्र में जो कहा जाता है अथवा तो जो अनृत भाषण से विरत होना वो सबसे प्रमाद नहीं होना चाहिए शास्त्र में जो निश्चय किया गया है उसको जानना है और अनृत भाषण नहीं करना चाहिए धर्मां् न प्रमादितव्यम धर्म अर्थात जो पूर्व में विचार हो गया था धर्मम चर कहा गया धर्मांत न प्रमादितव्यम सत्यम बद कहा गया सत्यात् न प्रमादितव्यम ये दोनों प्रकार की कहते हैं महत्व बुद्धि देते हैं सत्य कहिए और इससे कभी आपको प्रमाद भी नहीं होना चाहिए अर्थात निश्चित रूप से अवधारण करवाते हैं दो बार कह कर के कुशलान प्रमादितव्यम कुशल कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए कुशल अर्थात आत्मरक्षा आत्मरक्षा के लिए अर्थात प्रवृत्त होना है ऐसा नहीं कि अर्थात किसी प्रकार कोई विपदा आया और प्राण हानि की समय हो गया कहते हैं हाँ ठीक है तो उस प्रकार की नहीं है अगर पुरुषार्थ हमको लगता है तो प्राण का भी बचाना चाहिए आत्मरक्षा करना है क्या चीज है कुशल अर्थात यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि आत्मरक्षा निमित्त कर्म अपने को रक्षा करने के लिए जो हम कुशल कर्म कहने से अर्थात सत्कर्म ले लेंगे तो वहाँ आत्मा शब्द से आप सूक्ष्म शरीर ले लीजिए सत्कर्म करेंगे तो आपको आगे उर्धो होगा वो सूक्ष्म शरीर को वो गति प्राप्त होगा तो उस दृष्टि से उसको ले लिया जा सकता है आत्मा शब्द से वहाँ सूक्ष्म शरीर और सामान्यतः आत्मरक्षा अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा, रक्षा, रक्षा करना चाहिए इसलिए अगर हम इस मार्ग में चल रहे हैं कहते हैं कि कभी शरीर अस्वस्थ हो गया बहुत कुछ इतना ख़राब हो गया कि हमको वेदांत श्रवण में प्रतिबंधक आ गया कहते हैं आप उपचार करवा लीजिए शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो कर लीजिए भूति न प्रमोदितव्यम भूति ऐश्वर्य तो भूति अर्थात तो भूति प्राप्ति निमित्त जो कर्म है उसे प्रमाद नहीं करना चाहिए ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य अर्थात भुण दारिद्र्य न रहे दारिद्र्य न रहे तो आप कर्म कर सकते हैं दारिद्र्य है तो कर्म भी नहीं कर पाएंगे वित्त तो नहीं होने से स्वाध्याय प्रवचन अभ्याम न प्रमादितभ्यम स्वाध्याय और प्रवचन स्वाध्याय अध्ययन प्रवचन अध्यापन ये तो इसमें से प्रमाद नहीं करना चाहिए नियम है न प्रतिदिन करना चाहिए स्वाध्याय प्रवचन ये तो हम लोग कैला कैलाश का परम्परा में देखते हैं तो अर्थात कुछ भी हो पाठ तो चलेगा कहेंगे एक बार परमेश्वराम जी को कहते थे कुछ ऐसे बात हो रहा था तो परमेश्वराम जी बोलते उस दिन पाठ चला हम बोला हाँ चला महाराज जी आधा तक तो चला तो फिर आधा से ये सूचना मिला कि ऐसे हुआ है तो फिर बंद हुआ तो परमेश्वराम जी बोले कि हाँ ये कैलाश का परंपरा को ऐसा कोई कारण नहीं कि बंद हो जाएगा तो उस दिन एक महात्मा का शरीर शांत हुआ पाठ पंचदशी पाठ चल रहा था आधा में सूचना आया कि शरीर शांत हुआ तो फिर हम लोग जो सूचना दे रहे थे दरवाजे के पीछे खड़े होकर हम लोग ऐसे देखे महाराज से पूछे हो गया क्या हम बोले हाँ हो गया महाराज से बोले ठीक है रन दीजिए अर्थात तो इससे कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए स्वाध्याय प्रवचन तो होना ही है नहीं कि ये हो गया तो ठीक है आज पाठ बंद हो गया तो पाठ बंद उस प्रकार की नहीं होना है आगे कहते हैं देव पितृकार्या्याम न प्रमादिततृदेवो पितृदेव यान्य वद्यानि यद्यान तानि तेवितव्या नो स्माकं सूचरितानि तानि इतरा यान्यस्माकता उपया उपायानी देवितृकार न प्रमदित देवताओं का उपासना करना है पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना है ये देवता संबंधी पितरों संबंधी कार्य है कर्म है ये सब विहित है उससे न प्रमादितव्यम प्रमाद नहीं करना चाहिए प्रमाद कहते हैं कि जो कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि हो जाना और कर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि होना इसको प्रमाद कहते हैं ये सब देव पितृ संबंधी कार्य करना है समय होने पर श्राद्ध करना है वर्ष में एक दिन होता है उनके निर्वाण दिवस में श्राद्ध करते हैं और तर्पण देवो भव माता देवता जैसे मातृदेवो बहुवरी है अर्थात माता देवो यश्य अर्थात देववत उपास्य माता ऐसी ही होनी चाहिए देववत उपास्य अर्थात माता का उपासना करना चाहिए सेवा करना चाहिए देवो भव पिता देवता जैसे उपास्य अर्थात उसका आज्ञा पालन करना है और उनको जो आवश्यक है कहने से पहले जैसे हम लोग देख रहे थे नचिकेता सोच रहे थे कि हम तो हमेशा उत्तम वृत्ति में चलने वाले हैं अर्थात तो माता पिता को जो आवश्यक है वो कहने से पहले पहुंचा दे उनको सेवा कर देना है आचार्य देवोभव आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखे देवता जैसे उपासना करे अतिथि देवोभव अतिथि अर्थात जो कभी पहुँच जाते हैं घर में उनका भी पूजा करें अन्न वास इत्यादि दे करके उनका सत्कार करें यानी अव अनवद्यानि कर्माणी तानी तो से वितवयानी न इतराणी आचार्य कहते हैं यानी अनव्यानि कर्माणी जो शास्त्र विहित तो है शिष्टाचार से जो ज्ञात तो होता है वो सबको कहा जाता है अनवद्य अवध्य दुष्ट अनवद्य अदुष्ट अदुष्ट अर्थात जो शास्त्र में निषेध नहीं किया गया है शास्त्र में विहित तो है और शिष्ट लोग जिसका आचरण करते हैं शिष्ट कहते हैं उनको जो कि वेद का प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं वेद प्रामाण्य अभिगंतित्व वेद का प्रामाण्य को जो लोग जानते हैं वहाँ विचार करके नया एक लोग कहते हैं वेद का प्रमाण को तो जानता है किंतु विपरीत क्रम से कार्य कर लेगा कैसे तो कहेंगे वेद कहता है कि अग्निहोत्रम जुहोति आगे यवागुं पचति अतः हम जानते हैं वेद प्रमाण है अग्निहोत्र का हवन कर ले आगे यवागु पाक करे यवागु कहते हैं कि जो हलवा वो अग्निहोत्र है लपसी वो अग्निहोत्र में उसका हबीर रूपेण प्रदान किया जाता है तो जो कहते हैं कि हम प्रसाद देते हैं वहाँ करने का समय तो अभी श्रुति कहती है श्रुति के वाक्य वाक्य कहता है कि अग्निहोत्रम जुहति प्रथम में कहा और आगे वो जो लपसी हलवा बनाएगा वो तो बाद में कहा गया कहते हम जानते हैं वेद प्रमाण जैसे कहता है ऐसे ही करेंगे ना तो इसलिए नया एक विचार करके कहते हैं कि वेद प्रामाण्य अभिगंत्रित्व ये शिष्ट नहीं होगा ये तो गलत कर दिया इसलिए कहते हैं फल फल से भ्रांति रही क्या फल है क्या साधन है इस संस में भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए तो वेद प्रमाण है जैसा कहा ऐसा करेंगे उसे तो फल नहीं होगा व्यर्थ हुआ कार्य फल साधन कौन फल है क्या साधन है इसमें भ्रांति नहीं रहनी चाहिए उनको कहा जाता है शिष्टाचार अर्थात जो ठीक ठीक जानते हैं ये वेद का तात्पर्य इत्यादि को वो जैसे कर्म करते हैं तानी सेवितव्या आप भी उसी का ही सेवा करना चाहिए रहा था तो वही कर्म अब करे नो इतराणी अन्य जो वेद विहित तो नहीं है शिष्ट लोग आचरण नहीं करते हैं वो सब कर्म न करें यानी अस्माक सुचरिताया उपास्यानी आचार्य कहते हैं संस्कारवश आचार्य कहते हैं संस्कारवश हमसे भी कभी त्रुटि हो जा सकती है वो कर्म सुचरित नहीं है वो शास्त्र विरुद्ध कर्म हुआ और आचार्य कहते हैं हमारे जे हमसे ऐसा जो कभी विरुद्ध कर्म हो जाता है तानी तोया जो अस्माकम सुचरितानी जो विरुद्ध कर्म वही आप करना नो इतरानी तो आचार्य कहते हैं हमसे भी कर, अगर कोई विरुद्ध कर्म हो जाता है शास्त्र विरुद्ध कर्म वो सब का आप ये अनुसरण नहीं करना है अनुकरण नहीं करना है ये के चम श्रेयांशो ब्राह्मण त्वया सनेन प्रश्वसी अच्छा ये मंत्रोच्चारण नो इतरा ये के चास्म श्रेयांशों ब्राह्मण तयास प्रश्वसीव श्रद्धया दयाय अश्रद्धया दिया दिया भिया यदि ते कर्मवीचित्सा वृत्तवीचिकित सैत नो इतराणी हम लोग का जो शास्त्र सम्मत कर्म शिष्टाचार सम्मत कर्म वही आप करना नो इतराणी उससे भिन्न उससे विरुद्ध कर्म आप नहीं करना ये के चमत्श्रेयांशो ब्राह्मण कहते हैं हम लोग में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग होते हैं वो लोग कभी तमाम आसन प्रश्वसीव्य तो अगर वो आपके पास कभी उपलब्ध होते हैं तो आप उनको आसन अर्थात श्रमा अपनय के लिए उनका श्रमा दूर करने के लिए आप उनको आसन इत्यादि दे करके यथासाध्य उनका सत्कार करना चाहिए प्रश्वसित व्यम उनको शांत करवाना चाहिए उनका श्रमा का अपनयन करना चाहिए अथवा इस प्रकार की भी है यहाँ संहिता पाठ है तो तेसा तोया शन प्रश्वसितव्यम शन न हो जाएगा वो लोगों को आसन इत्यादि प्रदान करके और कहीं अगर इस प्रकार के उसका पदच्छेद करना है तेसा आसने त्वया न प्रश्वसितव्यम न को अलग कर लिया जाएगा तो अभी वाक्य का अर्थ हो जाएगा वो लोग अगर आसन में बैठे हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग विद्वान लोग आसन में बैठे हैं अर्थात कुछ गोष्ठी के लिए सम्मिलित तो हुए हैं कुछ शास्त्र विचार कर रहे हैं ऐसे स्थान पर आप अगर वहाँ सेवक रूप से उपस्थित तो हो तो न प्रशित व्यम अर्थात तो ऐसा कोई कर्म न करे कि उनका वो गोष्ठी में व्याघात होगा नहीं तो वहाँ वो है विद्यमान है किसी के साथ कोई ब्राह्मणों के साथ गया है वहाँ किंतु अगर वो उनका गोष्ठी में बाधा देगा तो उसके लिए हानिकारक है प्रत्यवाय है इसलिए कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग कहीं कोई विचार में व्यापृत है तो वहाँ व्याघात न करे व्यवधान न करे न प्रशितव्यम तो किसी प्रकार की व्यवधान न करे आगे श्रद्धा या देयम दान करते हैं तो श्रद्धा के साथ दान करें देश काल पात्र इत्यादि देख करके दान करना है तो दान तो करना ही है कहते हैं अश्रद्धेय या अधेयम दान जब करते हैं तो अश्रद्धा के साथ नहीं है दे तो रहे हैं तो अश्रद्धा करके क्यों देना है उसे फल नहीं होगा श्रेया देयम तो श्रेय अर्थात श्री है आपके पास वित्त है तो देना चाहिए हरिया देयम हरिया अर्थात लज्जा के साथ देना चाहिए लज्जा के साथ अर्थात तो लोक लज्जा के साथ देना चाहिए तब वित्त तो है अगर नहीं दे रहा है तो ये लोक में निंदा का विषय होता है इसलिए कहते हैं लोक लज्जा से देना चाहिए आगे कहते हैं भिया देयम भिया अर्थात तो भय से देना चाहिए शास्त्र का भय से परलोक का भय से इस भय से देना चाहिए शास्त्र विधान करता है नहीं देंगे तो कहते इसे हमारी लाभ नहीं होगा तो शास्त्र का भय से शास्त्र का वचन जो कहता है उसका पालन करें उसका विरोध न करें इस भय से दे और परलोक है बित्त अगर दान नहीं किया तो परलोक यह सुख कारक नहीं होगा इसलिए परलोक भय से भी दान करें संविदा देयम संविद अर्थात मित्रों का संबंधियों का जो उत्सव कार्य इत्यादि होता है उस विषय में भी देना चाहिए ये विवाह इत्यादि उपनयन संस्कार जब होता था आजकल भी चलता है भारत में थोड़ा थोड़ा भी चलता है अभी तो अर्थात किसी का कोई विवाह हुआ जितने सारे मित्र बंधु लोग होते हैं वो सबको तो देना पड़ता है वो लोग देते थे सब सब एक दूसरों को इसी प्रकार देते थे तो विशेष करके ये जो उपनयन संस्कार में उसमें तो मामा जो कहते हैं मातुल विवाह में भी लोग अर्थात से देते हैं ये सब शास्त्र में विधान है अथवा यदि और उत्तराखंड में तो हम लोग ये भी देखे हैं अगर किसी ग्राम में किसी का मृत्यु हो गया प्रत्येक ग्रामवासी एक एक लकड़ी लेकर के आएगा ये हम लोग जो गंगा जी जाते हैं ना कभी कभी देखेंगे उत्तराखंड के लोग जो सवा सत्कार करने के लिए आते हैं सभी लोग कैसे लकड़ी ढोते हैं तो वो जो ट्रक में वो जो गाड़ी में वो लकड़ी लाते हैं वो सभी लोग अपना घर से एक एक लकड़ी लाकर के वो ट्रक में रखते हैं और ऊपर रहने का समय में देखा था सभी लोग लकड़ी लाते हैं अपने घर से तो नहीं है कहते हैं कि ये जो पट्टा होता है ना अच्छा वाला पट्टा वो भी क्योंकि नियम है एक देना पड़ेगा तो इसलिए वो ला के देते हैं और ये, ये घृता इत्यादि अगर सब घर में घृत है तो किसी का अगर मृत्यु हो गया गांव में तो वो घृत बीतेगा अर्थात तो सब सत्कार के लिए ये सब नियम था पहले अभी धीरे धीरे सब क्षय हो जाता है अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा सियात अगर आपको कर्मों के विषय में कोई संशय हुआ यह कर्म कैसे संपादन होना चाहिए वृत्त भी वृत्त आचरण आचरण में कोई संशय हुआ यह आचरण जो हम करने जा रहे हैं अथवा कर रहे हैं ये ठीक है अथवा नहीं है अगर ऐसा हुआ तो हमको समाधान कहाँ से मिलेगा कहते हैं ये त्र ब्राह्मण सम्मर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुक्ष्याधर्मका स्यु यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र, तत्र वर्ते अथा व्याख्यासु ते यहा समर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुक्ष्याधर्मकाम स्यु यथा ते तेज़ वर्तेरन तथा एष तेज़ वर्तेथ एस आदेश यस एतदनुशासनम् एवं एव एवं एवंतुपा यदि आपको जीवन में कहीं कुछ कर्म विषय में संशय हुआ अथवा आचरण विषय में संशय हुआ श्रुति उसका समाधान देती है ये तत्र तथा ब्राह्मण सम्मिचार इस विषय में जो लोग विचारक्षम क्षमा है जो लोग विचार कुशल है ए, वो लोगों का जैसे आचरण होता है विचार क्षमा युक्ता युक्ता अर्थात जिस कर्म विषय का आपको अथवा आचरण विषय का संशय होता है वो लोग उसी प्रकार के अर्थात वो कर्म वो लोग भी करते हैं युक्ता उस कर्म में कर्म, कर्म करते हैं अथवा आचरण भी वो करते हैं और वो लोग जो कर्म आचरण करते हैं कहते हैं कि आयुगता आयुगता अर्थात असमानता अर्थात किसी के द्वारा प्रेरित तो हो करके वो नहीं कर रहे जो प्रेरित तो हो करके किसी से कर रहा है ये हो सकता है कि स्वार्थ से भी प्रेरित तो हो रहा है तो उस व्यक्ति जिस प्रकार के फिर कर्म करता है हम नहीं मान सकते हैं कि हमको भी उन्हीं का अनुकरण करना है हमको संशय हुआ कर्म में अथवा आचरण में और हम उनसे उनका अनुकरण करेंगे जो किंतु स्वार्थ से प्रणोदित होकर के दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर के कर रहे हैं तो श्रुति कहती है ऐसा नहीं होना है अब ऐसे लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए आयुक्ता अर्थात तो अन्य अप्रयुक्ता दूसरों के द्वारा वो प्रयुक्त नहीं हुआ है शास्त्र अथवा आचार्य गुरु से जान करके वो ऐसा कर रहा है अन्य अर्थात कोई स्वार्थियों के द्वारा प्रेरित हो करके नहीं कर रहा है अलुक्षा अलुक्षा अर्थात क्रूर स्वभाव वाले वृक्ष स्वभाव वाले जो नहीं है जो रुक्ष स्वभाव वाले हैं उनका तो अनुकरण क्या उनका तो साथ भी मित्रता भी नहीं होना है जो रुक्ष होते हैं क्रूर होते हैं कहते तो हैं ना क्षणे रुष्टा क्षण ना क्षणे तुष्टा पहले क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षण अव्यवस्थित चित्ता मित्र प्रसाद भी भयंकर एक एक क्षण में तुष्ट था एक एक क्षण में रुष्ट और फिर वो क्षण क्षणे बदलता रहेगा उनका प्रसाद उनका मित्रता वो भी भयंकर है अलुक्षा अलुक्षा अर्थात जो क्रूर नहीं है क्रोधी नहीं है धर्म कामाह धर्म अर्थात अदृष्ट को लक्ष्य में रख करके जो लोग कर्म करते हैं इसी लोक में कुछ प्राप्त हो जाएगा उस प्रकार की अर्थ नहीं है यथा ते तत्र वर्ते रन, तथा तत्र वर्ते तो श्रुति हमको ये उपदेश देता है देती है कि आपको जो संशय होता है आप ऐसे लोगों को देखिए जो कि विचार करके चलते हैं और कर्म में आचरण जिनका ठीक है दूसरों के द्वारा स्वार्थ से प्रणोदित तो होकर के नहीं चलते हैं क्रूर स्वभाव वाले नहीं है अदृष्ट के लिए अर्थात धर्म को दृष्टि में रख करके अधिक प्रवृत्त होते हैं यह लौकिक कुछ पदार्थों के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं वो लोग जैसे उनका आचरण होता है आप भी उसी प्रकार की आचरण करिए उन्हीं लोगों को ये श्रेष्ठ कहा जाता है भगवान गीता में भी कहते हैं ना यद्यचरती श्रेष्ठस् तदेवे तरोजन स यद प्रमाण कुरुते लोकस्तुवर्तते ये सब श्रुति का वाक्य भगवान कह रहे हैं और अथ अभ्याख्यासु किसी एक कि व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप हुआ है अभी उसका निश्चय नहीं है यह व्यक्ति वास्तविक दुष्ट है अथवा यह आरोप मिथ्या है इस प्रकार की अगर स्थिति है हमको भी संशय होगा हम उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे तो वहाँ भी श्रुति हमको कहती है ये तत्र ब्रह्म ब्राह्मण सम्मर्सिण युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म काम यथा ते तेसु वर्तेरं तथा तेसु वर्तेथा उस व्यक्ति के साथ ये कभी लोक में इस प्रकार होता है कोई निश्चय नहीं है किंतु तो किसी के नाम में आरोप करके उसका निंदा इत्यादि होता है तो कहते हैं उस विषय में अगर हम उसके साथ पहले व्यवहार करते थे तो अभी इस प्रकार की सुनते हैं क्या करना है कहते हैं आप देख लीजिए जो विचारशील लोग हैं जो कि निस्वार्थ होकर के हो करके कर्म आचरण इत्यादि करते हैं क्रोधी नहीं है सात्विक स्वभाव वाले हैं धर्म को अर्थात दृष्टि में रख करके ही जो कर्म करते हैं वो लोग जैसे करते हैं आप भी उसी प्रकार करिए ऐसा आदेश श्रुति कहती है यही आदेश अर्थात इसी को आचरण में लेने से चित्त शुद्ध हो जाएगा ऐसा उपदेश ऐसा वेद उपनिषद ये उपनिषद अर्थात इसी को आपको आचरण में आचरण करना है वेदोपनिषद ए तद अनुशासनम यही आपको अनुशासन दिया गया अर्थात ये सब का अनुष्ठान करने से आपका चित्त सिद्ध शुद्ध होगा एवं उपासितव्यम एवं च एतद उपास्यम इसी प्रकार की उपासना करना चाहिए फिर कहते हैं एवं ऊ च एतद उपास्यम तो इसी प्रकार की ही उपासना करना चाहिए उपासना अर्थात ये सब का अनुष्ठान आपको इसी प्रकार ही करना है सत्य अर्थात शास्त्र में जो यूको हो रहा है क्या प्राण जी न और कुछ शब्द हो रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा सत्य अर्थात शास्त्र में जैसे विधान किया गया है ऐसे ही हमको कर्म करना है पहले निश्चय करना है आगे अनुष्ठान करना है ये शास्त्र का अध्ययन प्रतिदिन करना है गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना है उनके सत्कार करना है ये सब जो कहा गया ये सब करने से चित्त शुद्ध होता है आगे मंत्र है संग नो मित्र संग वरुण संग नो भगव स इंद्रो बृहस्पति संग नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं तो प्रत्यक्ष यामे प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिशं मृतमश सत्यमिशं तन्म मावेद तद्वक्तावेदाविन्द मावे मावेद वक्ता ओं शाति शाति शांति मित्रत मित्र अर्थात दीन और प्राण के अभिमानी दरुण रात्रि और अपन के देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो सुखकारी हो अर्यमा, माँ अर्थात जो आदित्य अभिमानी देवता चक्षु में अनुग्रह करने वाले वो भी हमारे लिए सुखकर हो इंद्र और बृहस्पति इंद्र बल का अभिमानी देवता हस्त का अभिमानी देवता बृहस्पति वाणी और बुद्धि ये दोनों के अभिमानी देवता ये भी हमारे लिए सुख करो विष्णु उक्रम उरुक्रम विस्तीर्ण पाद वाले विष्णु व्यापकत व्यापक परमात्मा हमारे लिए कर तो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते तो वायु तव प्रत्यक्ष ब्रह्मषि तामें तो प्रत्यक्ष ब्रह्म अबादीश <coughs> ब्रह्मणे ब्रह्म अर्थात ये सूत्रात्मा हिण्यगर्भ आपी ही वायु रूप में विद्यमान है प्रत्यक्ष आपी हो रहे वायु रूप में त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम ये शिक्षा अध्याय ये पूरा हो रहा है इसलिए कहते हैं कि हम लोग विचार कर लिए हैं प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम इस प्रकार के उच्चारण करेंगे त ब्रह्मावादिशम त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम यहाँ शायद किसी को थोड़ा कुछ उच्चारण में आगे पीछे हो रहा है आगे रितम अवादिशम रितम अवादिशम नहीं तो रितम वादिशम इस प्रकार की भी शायद कुछ लोग उच्चारण करते हैं आप लोग ध्यान करके देख लीजिए कौन किस मतलब आप किस प्रकार के उच्चारण करते हैं रितम अवादिशम इस प्रकार के उच्चारण करना ठीक है नहीं तो रितम आगे अवादिशम इस प्रकार तो हम वर्णन अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि रितम कह कर के अलग अ कह कर के अलग ऐसे नहीं अलग नहीं होगा म एक ही हो जाएगा इसलिए ऋतम अवादिशम उच्चारण करना है ऋतम अर्थात शास्त्र में जो कहा गया जो हम निश्चय किए हैं शास्त्र से सत्यम अवादिशम अर्थात अनुष्ठान विषय का ये भी हमने विचार किया तन मावित वह जो ब्रह्म है जो वायु रूप में कहते हैं विद्यमान है प्रत्यक्ष जो हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा ब्रह्म वो मेरे को रक्षा किया आबित मेरे को रक्षा किया अर्थात विद्या से संयुक्त करवा करके तद वक्तारम आबित वो वक्ता का रक्षा किया वक्तृत्व सामर्थ्य दे करके वक्ता का भी रक्षा किया आबिन माम आबिद वक्तारम मेरा भी रक्षा किया और वक्ता का भी सामर्थ्य दे करके वक्ता का रक्षा किया इसके साथ ये इस शिक्षा बल्य पूरा हुआ आगे ये तैतरीय उपनिषद का तो शिक्षा तो कहते हैं पाद हो जाएगा यह तो मध्यस्थानीय हो जाएगा ये, तो ये मुख्य है इसमें भी शांति मंत्र है यहाँ तो दो शांति मंत्र है सन्नो मित्र पहले देखें आगे कहते हैं ओम सहना सहनो है, मा वह सहनौ गुण सह वी व्यंकर वह तेजस्वीना वधि ये मुख्य मूल मंत्र में यहाँ नहीं है तो, मूल मंत्र में भी है ये सहनाव अवतु मूल मंत्र में है मूल मंत्र में है अच्छा सह नौ अब तु नौ अर्थात आवे हम दोनों का रक्षा करे वो परमात्मा विद्या का प्रकाश करके सह नौ भुनक विद्या का फल प्रकाश करके सह वीर करवा वहे हम दोनों का वीर सामर्थ्य ये एक साथ हो तेजस्वी नव अधम अस्तु माँ हम दोनों जो अध्ययन किए हैं वो तेजस्वी हो तेजस्वी अर्थात विद्या तेजस्वी का अर्थ शीघ्र उपस्थित विस्मरण न हो मां विदेशा वही हम आचार्य शिष्य परस्पर में हमको द्वेष न हो आगे कहते हैं अभी यह ब्रह्म का यह ब्रह्म विचार आरम्भ होगा प्रथम अध्याय में यह शिक्षा अध्याय संहिता विषय का सब उपासना कहा गया और कर्म का भी कथन हुआ ये सब करने से तो कहते हैं अंतकरण शुद्ध होगा सोपाधिक आत्मा का अर्थात हिर नगर उपासना ये सब व्याहृति उपासना माध्यम से ये सब कहा गया और लोक ये पांग तो उपासना ये सब करने से कहते हैं कि चित्त शुद्ध होगा और अभी आगे शुद्ध चित्त ही ब्रह्मज्ञान में अधिकारी है तो चित्त शुद्ध होने के बाद आगे कहते हैं कि संसार से उपराम अर्थात आत्यंतिक मोक्ष चाहिए इसके लिए विद्या ही चाहिए ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या से ही अविद्या की ये निवृत्ति होती है अन्य किसी उपाय से नहीं होगा उपासना से नहीं होगा हिरण्यगर्भ उपासना से भी नहीं इसलिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है तो आगे ब्रह्म विद्या का कथन कर रहे हैं ओम ब्रह्मीदा परम तदेशा अभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमन ब्रह्म परमे निुहायाँ स्वस्नुते सुस्ुते सर्वान्मा सह तस्माद्वाय आकाशः ब्रह्मण विपच्चिद तस्मा तस्दात्म आकाश सूता आकाशाद वायुवाप्यवषधय ओषदेभ्युअन्नम अन्ना पुरुष स वुरशो अन्नरसम तस्द शि अ दक्षिण पक्ष अयम पक्षः पक्ष आत्मा इदं पुछं प्रतिष्ठा श्लोको बीती ओम परमात्मा का प्रतीक भी है जब श्रवण करते हैं शब्द और निर्विषयाकार वृत्ति अगर होती है ते तो ओम हमारे लिए प्रतीक भी बन गया ए वाच्य भी वाचक भी बन गया ताकि वाच्य जो विषय रहित वृत्ति ये भी हमको उपस्थित करवा दिया ओंकार धीरे धीरे उद्यम करें प्रतीक से उसको वाचक बनाए वाचक अर्थात वाच्य अर्थ को बुद्धि में उपस्थित करवाएगा तो सामर्थ्य जितना जितना चित्त शुद्ध होगा ये अनुभव होगा ब्रह्मवेद अपनोती परम इस ब्रह्म को जो अनुभव कर लेता है वो परम परम अर्थात परम श्रेष्ठ को प्राप्त करता है तो परम का अर्थ परम ब्रह्म ब्रह्मविद्ध ब्रेंग ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है तो ब्रह्म को जो जान लेता है हम नीलकंठ भगवान को जान लिए तो प्राप्त हो गया कहते नहीं प्राप्त तो नहीं हुआ हमसे अलग है किंतु इस प्रकार की ब्रह्म का ज्ञान इस प्रकार की नहीं है वो तद ब्रह्म हमसे भिन्न ब्रह्म इस प्रकार की या नहीं है अहम ब्रह्म ये ज्ञान होने से कहते हैं ज्ञान एवं लाभ ज्ञान हुआ तो वही प्राप्त हुआ तो ज्ञान हुआ तो प्राप्त हुआ कैसे कहते हैं अहम अस्में तो अहम का ज्ञान तो हम सबको हो ही रहा है तो फिर ये ये जो अहमाकार वृत्ति हो रही है ये ब्रह्माकार वृत्ति हमको क्यों नहीं हो रहा है तो कहते हैं यह जो सामने में यह सर्प है ये रज्जू क्यों नहीं हो रहा है कहते हैं कि ये सर्प बोलकर करके हम मानते रहते हैं ना तो ये रज्जू इस प्रकार के निश्चय हो जाने के लिए कहते हैं कि आपको जब तक दृढ़ मानते रहेंगे कि ये तो सर्प ही है सर्प ही है आपको कितने भी दिखाने से क्या करेंगे कहेंगे नाना ये तो सर्प ही है इसी प्रकार की हैं. हमको जो ये हमाकार वृत्ति होती है यही ब्रह्माकार वृत्ति ही है यहाँ और थोड़ा विचार कर लेंगे ये जो अहमाकार वृत्ति होता है अहंकार वृत्ति कहते हैं ये प्रमातृवृत्ति नहीं है ये अविद्या अविद्यावृत्ति है क्योंकि सुसुप्ति से जो बाहर आएगा प्रथमे ये अहमाकार वृत्ति होगी अहंकार वृत्ति तो प्रमाता तब भी होगा जब ये बुद्धि आएगी तो बुद्धि आने से वो प्रमाता बनेगा क्योंकि बुद्धि आने से प्रमाण से विषय ग्रहण करेगा प्रमाण से विषय ग्रहण करेगा तभी प्रमाता होगा तो जब तक बुद्धि आई नहीं है तब तक तो ये अहंकार वृत्ति ये अविद्यावृत्ति ही है शास्त्र में विचार करके बताते हैं अभी जो हमको अहंकार वृत्ति हो रहा है अविद्या अविद्यावृत्ति हो रहा है तो यही ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बन जाएगा क्योंकि जो ब्रह्माकार वृत्ति है ये अविद्या की वृत्ति ना ये अंतकरण की वृत्ति अंतकरण की क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण वृत्ति होना चाहिए अगर अविद्यावृत्ति होगी अविद्यावृत्ति तो स्वप्न में भी होती है सुसुप्ति में भी अविद्यावृत्ति होती है सुसुप्ति अवस्था में भी तीन वृत्ति होते हैं एक तो स्वरूपाकार वृत्ति होती है एक अज्ञानाकार वृत्ति होती है और एक सुखाकार वृत्ति होती है तो अहम अस्मि ये तो सुषुप्ति में भी होती है तो उससे हमको फिर ज्ञान हो जाना चाहिए कहते हैं कि वो है अविद्यावृत्ति से अर्थात ज्ञान नहीं हो जाएगा अर्थात अविद्यावृत्ति से अविद्या के निराकरण नहीं हो जाएगा इसके लिए प्रमात्री वृति चाहिए प्रमाण से होना चाहिए तो जो अहंकार वृति अभी अविद्या से हो रही है अभी यह कैसे प्रमात्री वृति हो जाएगा कहते तो हैं तो ये जो अभी अहंकार वृति हो रही है ये अविद्या से हम मानते हैं हमारी मान्यता ही हमको बद्ध बना दिया अज्ञ बना दिया जो वृत्ति हो रही है जिस समय अहंकार वृत्ति हो रही है प्रथम तो त्रिपुटी का भान आएगा तो धीरे धीरे कहते हैं वही अगर वो शास्त्र श्रवण नहीं कर रहा है वेदांत श्रवण नहीं कर रहा है ये ब्रह्म विषय का संस्कार उसको नहीं हो रहा है वही अहंकार का ध्यान करेगा और अहमका जिस समय में भान होगा उस समय कोई विषय भी नहीं आ जाएंगे और निर्विषय भी रहेगा और हो सकता है कि अगर वो अधिक उसी में ध्यान करेगा उसको समाधि भी लगेगी समाधि तो भी होगा किंतु उसको कहा जाएगा कि आपका तो ये अहंकार का ही ये समाधि हो रहा है ये तो अविद्या की वृत्ति हुई तो वही वृत्ति उसी को ही ब्रह्माकार वृत्ति ओ माना जाएगा जब वो मान लेगा कि हमको तब भी ब्रह्माकार वृत्ति भी वृत्ति ही हो रही है जब हम इसको सर्प मान रहे थे तब हम वास्तविक किस को देख रहे थे रज्जु को ही देख रहे थे हम मान नहीं रहे थे तो जिस समय में ये वृत्ति होती है चाहे अहमाकार वृत्ति हो चाहे ब्रह्माकार वृत्ति कहे वृत्ति तो है ही है उस समय में यह अहमाकार वृत्ति है यह ब्रह्माकार वृत्ति है मैं परिच्छिन्न हूँ मैं अपरिचिन्न हूँ इस प्रकार के विचार उस समय में नहीं रहेगा जब उस वृत्ति से वो बाहर आ जाएगा तब तो उसका बुद्धि उसमें स्टांप लगाएगी ये आपको क्या हुआ वृत्ति अगर आपका बुद्धि स्टाम्प लगा देगी ये जो हुआ यही तो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ लेकिन तो तब ज्ञानी हो गया ये कैसे हुआ क्या क्षण भर के क्षण भर में हो गया क्योंकि ये स्टांप ये ब्रह्माकार वृत्ति ही हुई ये स्टांप लगाने से पहले जब भी वो स्थिति में जाता था आकर के उसको बुद्धि उसका बुद्धि कहती थी कि ये तो अहमकार वृत्ति हुई ये तो हहमाकार वृत्ति हुई वही अहमकार वृत्ति तो जिस दिन उसका बुद्धि निश्चय करके कह देगा ये तो अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति हुई उस दिन से वो निश्चय हो गया आगे उसको जब होगा कहेगा ये सब अहमकार वृत्ति कहाँ ये तो ब्रह्माकार वृत्ति ही है और निश्चय होगा अभी है कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति यह अंतकरण का परिणाम हुआ और ये प्रमाण से अगर होगा तभी तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रमातृवृत्ति है ये ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न करवाने वाला प्रमाण क्या है किससे ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है हम लोग पढ़ते हैं महावाक्य से होता है तभी महावाक्य से जिस समय में उसको अहंकार वृत्ति हो रही थी अभी जैसे वो उससे बाहर आया और आज उसका बुद्धि स्टांप लगा दी ये तो आज ब्रह्माकार वृत्ति हुई अभी बुद्धि स्टांप लगाने के बाद वो अभी कहता है कि ये ब्रह्माकार वृत्ति हुई किंतु वो वृत्ति जिस समय में आरंभ हुआ था उस समय में उसका बुद्धि ये स्टाम्प नहीं लगाई थी तो कहा जाएगा कि अहंकार वृत्ति आरंभ हुआ अभी जब पूरा हुआ तो कहता है कि ब्रह्माकार वृत्ति आरंभ हुआ था अहंकार बीच में कहाँ बदल गया बीच अंत जो होता है कहता है कि ब्रह्माकार वृत्ति हो गया ये कैसे होगा तो कहते हैं कि समाधान वही है कि जब आरंभ हुआ था तो भी ब्रह्माकार ही था आप ब्रह्म से इसको मान रहे थे तो इसलिए कहते हैं जो अहंकार वृत्ति हुआ था वो तो प्रमाण से नहीं हुआ था तो बीच में किस जगह में प्रमाण आ करके कह दिया कि ये ब्रह्माकार वृत्ति क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण से होना है कहेंगे तो ये जो आपका संस्कार पड़ा हुआ है तो यह संस्कार इसमें स्टाम्प लगाया अगर आपको चाहिए कि किस समय में ये बदल गया ऐसा अगर आपको समाधान चाहिए कहते हैं आपका चित्त में वो संस्कार है वेदांत तक आप सुनते चल रहे हैं कि हम तो व्यापक हैं अगर आप इस प्रकार की प्रश्न करेंगे अहम आकार आरंभ हुआ था बीच में ब्रह्माकार किस समय में हो गया तो इसका उत्तर ये देंगे कि आपका जो संस्कार पड़ा हुआ है यह संस्कार इसको ब्रह्माकार में अर्थात तो परिवर्तन कर दिया तो ये उसका उत्तर होता है फिर वास्तवत है तो होता था ब्रह्माकार वृत्ति तब भी ये हमारी बुद्धि इसको बाद में कह देता था कि नहीं नहीं ये तो अहंकार वृत्ति हुआ प्रथम से ही हमको ब्रह्माकार वृत्ति हो रही थी हमारी बुद्धि कह रही थी कि ये अहंकार वृत्ति इसके लिए दृष्टांत देते हैं भौर्छू दृष्टांत ये शास्त्र में हम लोग बार बार सुनते हैं तो जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए एक बार कह देते हैं एक राजा था और उसका मंत्री मंत्री का नाम था भौछू वो बहुत अर्थात ईमानदार मंत्री था अभी वो सेनापति इत्यादि उसका और कोई जो कर्माध्यक्ष होते हैं वो सब वो पदों को चाहते हुए वो मंत्री को सोचे कि ये इसको हटा देना होगा तब उसको किसी अर्थात घातक लगा करके उसको मार देने के लिए भेज दिए घातक लोग ले गए उनको पता है ये अच्छा व्यक्ति है इसलिए उसको नहीं मार करके छोड़ दिए और कहे कि आप अन्य देश को चले जाइए यहाँ आपके लिए खतरा है और किसी दूसरे का सर ला करके दिखा दिए उसको ऐसे विकृत कर दिए कि पहचानना और कठिन है तो सेनापति वो सर को दिखा दिया राजा को कहा कि वो मर गया तो वो मंत्री वो चला गया उसका नाम था भरछू भरछू चला गया देशांतरों में किंतु ये राजा को ये भरछू चला जाने के बाद उसको पीड़ा हुआ दुख हुआ तो धीरे धीरे ये बात भी फैलने लगा होगा भरछू देशांतरों में रह करके बात सुना अर्थात राजा सोच रहे हैं कि हम आ गया उनको हानि होता है वो फिर आया आने के बाद अभी नगर से बाहर रह कर संवाद भेजता है कि मैं राजा को एक बार देखना चाहता हूँ अभी जो सेनापति का ये सब जो सहकारी है वो अभी उसको मार नहीं पाएंगे सबके सामने है कैसा क्या करेंगे किंतु राजा को पास में खड़े होकर के कहता है ये भरछू नहीं उसका प्रेत है आप जाएंगे तो ये आपको मार देगा अभी राजा देख रहा है भरछू का प्रेत को देख रहा है ना भरछू को देख रहा है भरछू को ही देख रहा है किंतु ये सेनापति उसका बुद्धि को दूषित करता है राजा का बुद्धि को तो इसी प्रकार की जैसे सेनापति राजा को दूषित कर रहे हैं ऐसे ये जीव को हम को कौन दूषित कर रहा है हमारी बुद्धि तो वह शास्त्रकार कह रहे हैं कि पुरुषा पुरुषापराध मलिना धीषणा निरवध्य चक्षु उदयापी यथा निरवध्य चक्षु उदया अपि धी ही राजा का जो चक्षु है वो निर्दुष्ट है वो देखता है सामने में व्यक्ति को किंतु पुरुष अपराध से राजा की बुद्धि मलिना हो गई पुरुषों का अपराध क्या है वो सेनापति को विश्वास करता है मतलब उसका बात सुनता है इसी प्रकार की हमारे संस्कार में जो गलत चीज़ पड़े हुए हैं हम उसको सुनते हैं ये हमारा संस्कार क्या है आप परिचिन्न है आप बद्ध है आप इसका पुत्र है उसका भाई है उसका पिता है आपका ये कर्तव्य है नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा ये सब हम सुन सुन करके रखे हैं यह संस्कार ही हमारा बुद्धि को मलिन बना दिया पुरुषापराध मलिनाधीषण निरव्य चक्षुदया यथा नफला नफलाय भर्छु विषया भवती श्रुति सम्भवा तू तथात्मनिधि है भर्छु विषया जो बुद्धि राजा को हो रही है देख रहा है ये भर्छू है ये बुद्धि उसको हो रहा है किंतु फलाय न भवती भरोसा नहीं होता है ये भर्छू है अथवा प्रेत है राजा को इस प्रकार क्यों होता है कहते हैं कि सेनापति का बात सुनता है तो इसी प्रकार के श्रुति सम्भव अपि ही तो श्रुति कहती है कि जो वृत्ति हमको हो रहा है ये ब्रह्माकार वृत्ति ही हो रही है किंतु हमारे जो मलिना भीषणा भीषणा बुद्धि हमारे बुद्धि मलिन हो गया ये संस्कार से ये परिच्छिन्न संस्कार से इसलिए हमको ब्रह्माकार वृत्ति होने पर भी हम उसको नहीं मान पा रहा है यह शास्त्र में इस प्रकार के विचार करते हैं ब्रह्मवेत अपनौती परम तो हमको जो वृत्ति हो रही है यही ब्रह्माकार वृत्ति है ये हो रही है इसलिए इसको अहमाकार वृत्ति छोड़ करके ब्रह्माकार वृत्ति ये हम मानने लगे हो रहा है सबको अहमाकार वृत्ति किंतु तो इसमें एक कठिनाई भी है कि हम मान लिए कि हमको जो वृत्ति हो रहा है यह ब्रह्माकार वृत्ति भी हो रहा है कहते इसे एक भी रोटी अधिक नहीं मिलेगा कुछ जीवन में लाभ भी नहीं होगा इस बुद्धि अगर है और वास्तविक तो इसी बुद्धि के चलते ही हमको ये ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है हम उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति जब होता है तब तो हम ज्ञानी बन जाते हैं हमको दुख नहीं होता है किंतु अगर हम मानने लगें कि हम ब्रह्म है हमको जो हमाकार वृत्ति हो रही है ब्रह्म है तो हमारा दुख तो बिल्कुल क्या कहते हैं ना टॉस से मस नहीं हुआ ना मस से टॉस जो भी कहते हैं ये तो कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ हमारा जीवन तो जैसा ही है ऐसा ही रहा ये हमको लाभ क्या हुआ इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान से ये हमको लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे साधन संतुष्टि नहीं है क्योंकि हमको तो चाहिए चाहिए चाहिए और ब्रह्म ज्ञान आपको कुछ भी दे नहीं पाएगा वो कहेगा कि सब छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अगर हम मानने लगे कि हमको ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है तो हमारा अगर मान्यता है कि उससे हमको कुछ मिलना चाहिए ये होगा नहीं और प पंचदशी कार्य तो थोड़ा इसमें छूट दिए हैं वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार के निश्चय दृढ़ निश्चय कोई कर ले हमको जो वृत्ति हो रही है ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है हम वास्तव है ही ब्रह्म किंतु उसका जो दुख है जितना बाकी बाकी है उसको उसको भोग लेना पड़ेगा पूर्णे बोधे तदन्यौ प्रतिबद्ध यदा तदा मोक्षो विनिश्चय किंतु दृष्टि दुख ननश्यति इस प्रकार के पंचदशी कह रहे हैं पूर्णे बोधे बोध तो पूर्ण है किंतु उसको छोड़कर के बाकी दो तीन चीज साथ साथ चलते हैं वैराग्य परमाह ये ष्ठ अंतिम है वैराग्य बोध परमा सहायास्ते परस्परं प्राएण सहवर्तन्ते वर्तनतेयुज्य कुचित कुचित ऐसा कहते हैं वैराग्य बोध अपरति ये तीन साथ साथ चलते हैं प्राएण सह विद्य किंतु वियुज्य कुचित कुचित कहीं कहीं होता है कि बोध तो हुआ है किंतु वैराग्य उपरति इतना दृढ़ नहीं दिखता है ये चतुर्थ भूमिका में थोड़ा बहुत प्रवृत्ति करते हैं वैराग्य और ऊपर इतना अधिक दिखता नहीं तो नहीं दिखने से कहते मोक्ष है विनिश्चय वो तो मुक्त है उसको तो हो जाएगा किंतु दृष्टम दुखम न नश्यति तो बीच बीच में थोड़ा ठोकर लगता रहेगा अगर हम इतने को भी ग्रहण कर ले सकते हैं तो अभी मुक्त हैं दुख आएगा ये तो आएगा और दुखों से अगर हमको दुख ना आए सोचेंगे तो आप सब त्याग कर दीजिए दुख नहीं आएगा और सब त्याग कहते हैं कि शरीर मन बुद्धि अंतिम अहंकार ये अगर त्याग हो जाएगा फिर दुख नहीं होगा धृष्टम दुखम ननश्यति तो ये दुख हमारा नाश हो जाए पूरा तो इसीलिए हम बद्ध होकर के रहते हैं ये अपाय अपीक्षित उनका है ना उनका ग्रंथ है सिद्धांत लयसंग शास्त्र सिद्धांत लैस संग्रह सर्व सिद्ध न न सिद्धांत लैस संग्रह उससे पूर्वों में शायद शास्त्र सिद्धांत लैस संग्रह इसी प्रकार कुछ है तो उसमें वो कहते हैं कि उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूप रूप पिशाची ग्रस्तया न वर्तमानिक कृत्यता ये हम अभी क्यों ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए अगर हम जानते हैं कि जो हम है वो ही है ब्रह्मज्ञान ज्ञान यो ही ब्रह्म है ये शरीर मनोबुद्धि से भिन्न हम एक जान रहे हैं अहम भूल करके तो ये हम अभी क्यों ज्ञानी नहीं हो जाते हैं कृतकृत्य क्यों नहीं हो जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूप पिशाची हम अभी जो स्थिति में है वो स्थिति ठीक नहीं है हमको और थोड़ा उत्कृष्ट आनंद चाहिए ये पिशा ची उससे ग्रस्त हो जाने से हम वर्तमान जीवन मुक्त नहीं हो पाते हैं जिससे हम ग्रहण कर लेंगे आगे और बाकी जितना दुख होना है उतना तो होगा फिर अभी मुक्त हो जाएंगे शास्त्रकार लोग कहते हैं किंतु जितना होने से भी अर्थात ये कठिन है कम से कम हम तो कहते हैं ना कि हैं आधा भाग वैराग्य तो लाना पड़ेगा अर्थात संख्या गरिष्ठता कहा जाता है ना सब आजकल की भाषा में उतना तो कम से कम होना चाहिए तभी अनुभव होने लगेगा आगे धीरे धीरे बढ़ेगा वैराग्य अगर कुछ तो स्तर तक आ जाए फिर ये अनुभव होगा और ये एक बार अनुभव होने के बाद आगे और हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि ये ब्रह्म की दिशा में चलने के लिए वही हमको खींच ले जाएगा कहते तो हैं बुद्धि की ये स्वभाव होता है कि सत्वों की दिशा में वो खींचे जाना वो बुद्धि का स्वभाव है इसलिए अगर एक बार ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो आगे ब्रह्माकार वृत्ति ही खींचेगी हमको और उद्यम करने का आवश्यक नहीं है ब्रह्मवीत अपनोति परम श्रुति कहती है तो फिर वो परम अर्थात परम को प्राप्त कर लेता है ये वाक्य ये ब्राह्मण वाक्य है मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व ये प्रथम वाक्य ब्राह्मण वाक्य है आगे मंत्र वाक्य है ये जो ब्रह्म कहा गया ये ब्रह्म का क्या लक्षण है तद तो ऐसा अभ्युक्ता वो ब्रह्म का लक्षण है इस प्रकार कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह जो ब्रह्म है उसका लक्षण कहते हैं सत्यम ज्ञानम और अनंतम सत्यम तो ब्रह्म जो सत्य है वो सत्य का क्या लक्षण देते हैं भगवान भाष्यकार तत्वबोध में त्रिकाला बाध्यत्म कालत्र रहे जो रहेगा ज्ञानम ज्ञानम अर्थाचिद्रूपम ये कोई जड़ पदार्थ नहीं है तमेवभ भ अनुभाति सर्वम यह कहा जाता है यह ज्ञान रूप है यही सब कुछ जानने वाला है सब कुछ जानने वाला है अर्थात बुद्धि में जो जो वृत्ति होते हैं यह वृत्ति को प्रकाश करने वाला है यह अर्थात दृष्टा का भी दृष्टा श्रोता का भी श्रोता क्या न उपनिषद में देखे थे और ये त्रिकाला बाध्य अर्थात ये जो दृष्टि का दृष्टि बोल करके कहा जाता है इसका कभी लोप नहीं होता है त्रिकालावाध्य तीनों काल में रहेगा इसलिए बृहदारण्य में कहा जाता है नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरीलोप विद्यते अविनाशीवात्त ये अविनाशी ही तत्व अविनाशी क्यों है कहते हैं विनाश का कोई निमित्त नहीं है क्यों कहते हैं अनंत है अनंत अर्थात तो परिच्छेद रहित तीन प्रकार की परिच्छेद होते हैं कालकृत प्रथम देशकृत परिच्छेद कालकृत और वस्तुकृत देशकृत परिच्छेद अर्थात यह पदार्थ यहाँ है यह पदार्थ वहाँ ने एक देश से उसका परिच्छेद करवा दिया कालकृत परिच्छेद अभी है मान लीजिए कभी पहले था नहीं है हो सकता है कि आगे भी कभी रहेगा नहीं इस पदार्थ को कहते हैं काल के द्वारा कालेन न कृत यह परिच्छेद काल उसका परिच्छेद करवा दिया इसी प्रकार की वस्तुकृत परिच्छेद वस्तु के चलते परिच्छिन्न हो जाना ये वस्तु के चलते परिच्छन कैसा होता है कहते हैं जैसा कहेंगे इदम पुष्पम इधम पुष्पम इधम पुष्पम कहते हैं और उसके बगल में ये आ गया ये जो लेखनी आ गई तो अभी हम कहेंगे इदम पुष्पम नहीं कहेंगे तो यह जो लेखनी रूपक वस्तु हो गया ये पुष्प रूपक वस्तुओं का ये परिच्छेद करवा दिया इसको कहा जाए कि वस्तुकृत परिच्छेद अर्थात लेखनी रूपक वस्तु के द्वारा पुष्प रूपक वस्तुओं का सब परिच्छेद हो गया तो ये पुष्प हो गए वस्तुकृत परिच्छेद जिसमें ये किसी प्रकार की ये परिच्छेद नहीं है उसको कहा जाएगा अनंत काल के द्वारा भी ये परिचिन नहीं होता है अर्थात तीनों काल में रहेगा और देश के द्वारा भी परिच्छिन्न नहीं है ये व्यापक है आकाश भी व्यापक है अर्थात आकाश देश से परिचिन नहीं होता है किंतु आकाश काल से परिचिन होगा होगा प्रलय काल में आकाश भी नहीं रहेगा अच्छा और नया एक लोग कहेंगे आकाश वस्तुकृत परिचिन भी है ये वेदांति लोग नहीं कहेंगे कहेंगे आकाश से ही सब बनता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये हो गया मंत्र वाक्य यो वेद निहितम गुहाम परमे व्योमन इस ब्रह्म का ज्ञान के लिए क्या उपाय है कि हैं परमे व्योमन गुहायाम निहितम परमे व्योमन व्योम तो बाहर भी है किंतु यह परम कहने का अर्थात हृदयाकाश जिसमें यह परम ब्रह्म का अनुभव होता है परमे व्योमन अर्थात हृदय काश और उसमें है गुहा गुहा अर्थात बुद्धि हृदयाकाश में बुद्धि उस बुद्धि में निहितम निहितम अर्थात अभिव्यक्तम जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो उसमें इसकी अभिव्यक्ति होती है यो वेद ब्रह्माकार वृत्ति में जिसकी अभिव्यक्ति होती है वही ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति में किसकी अभिव्यक्ति होती है कहते हैं अहम मेरा ही अभिव्यक्ति हो रहा है कहते जानेगा अहम अस्मि ब्रह्म स्व अश्नुते कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते जो इस प्रकार की जान लेता है वो अश्नुते अश्नुते प्राप्त तो सारे फलों को वो प्राप्त कर लेता है सर्वान कामन सह सह अर्थात युगपद एक साथ सभी काम्य पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं प्राप्त कर लेता है अर्थात बाकी पूरा जगत कल्पित है निश्चित तो हो जाता है काम ही नहीं रहेगा तो अकाम हो जाना कहते हैं यही आप तो काम हो गया सारे कामना प्राप्त हो गया क्योंकि और बचा ही नहीं कोई कामना और सह ब्रह्मणा विपश्चिति तह तो का अर्थात सह कामान युगपथ सभी काम काम्य पदार्थ का प्राप्त कर लेता है और सहब्रह्मणा विपश्चिति सह विपश सह ब्रह्मणा अर्थात तो ब्रह्म के साथ अर्थात तो स्वरूपेण इस ब्रह्म को कैसे जानता है कहता है कि मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म विपश्चिता <coughs> इति सह ब्रह्मणा विपश्चिता विपश्चिता अर्थात ज्ञानी के द्वारा विप्रकृष्टम चेतति चेतति अर्थात जानाति चिंतती उसको कहते हैं विपश्चित ज्ञानी विप्रकृष्ट विप्रकृष्ट अर्थात अज्ञानियों के लिए जो परोक्ष है उसको जो चेतति बुद्धि में ग्रहण कर पाता है अथवा चिन्होती उसको प्राप्त करने के लिए तो चिंतयती उसका जो चिंतन करता है उसको विपश्चित ज्ञानी तो ब्रह्मणा विपस्चिता अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की स्वरूपेण जो सत्यम ज्ञानम अनंतम को ग्रहण करता है बुद्धि में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है यह हो गया मंत्रवाक्य मंत्रवाक्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया जो के हृदय में बुद्धि में अनुभव होता है ब्राह्मण वाक्य में कहा गया ब्रह्म भी तपनोती परम आगे कहते हैं तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आत्मा आत्मा को तस्माद़ भी कहा गया एतस्माद़ भी कहा गया तस्माद़ में प्रापिका क्या है तद् तद ये विप्रकृष्ट निकृष्ट विप्रकृष्ट विप्रकृष्ट था तदीति परोक्षे भी जानिया विप्रकृष्ट अर्थ में और एक तस्मादे समीपतरवर्ती तो जो यह ब्राह्मण वाक्य कहा गया प्रथम वाक्य वो अभी थोड़ा दूर में है और जो मंत्र वाक्य कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये थोड़ा नज़दीक है दोनों वाक्यों में एक ही आत्मा का ही कथन हुआ है तो यह मंत्र कहते हैं तस्माद आत्मनः ए तस्माद आत्मनः अर्थात ब्राह्मण वाक्य में जो ब्रह्म का वाद कहा गया और मंत्र वाक्य में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया ये दोनों एक ही है आत्मा ही है उसी से आकाश सम्भूत आगे उत्पत्ति कही जा रही है आकाशाद वायु आकाशाद अर्थात आकाश से अगर वायु की उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर वायु की उत्पत्ति ब्रह्म से होगा नहीं होगा तो ब्रह्म से नहीं होगा तो फिर ब्रह्म परिचिन हो जाएगा इसलिए कहते हैं आकाश शब्द का अर्थ आकाशभापन्न ब्रह्म ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति तो वायु की उत्पत्ति भी ब्रह्म से हो गया तब एक ही ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा नहीं तो अगर आकाश से वायु और वायु से अग्नि कहते ब्रह्म का ज्ञान होने से आकाश का ही ज्ञान होगा क्योंकि आकाश का कारण ब्रह्म कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान तो केवल आकाश का ही ज्ञान होगा वायु अग्नि इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा इसलिए शास्त्र में विचार करके कहते हैं कि आकाशभापन्न आकाशभावापन्न वायु से मतलब ब्रह्म भावापन्न आकाश से वायु की उत्पत्ति इसी प्रकार के ब्रह्म भावापन्न वायु से अग्नि की उत्पत्ति आगे इस प्रकार की अग्नि से जल आगे जल से पृथ्वी पृथ्वी से औषधि औषधि <coughs> से अन्न औषधि से अन्न अर्थात तो औषधि कहते हैं फलपाकांत फल हो गया तो वृक्षनाश हो गया ब्रीही आबादी जैसे वो ब्रीहीअबादी जो वृक्ष हुए उससे अन्न ब्रीहीअबादी प्राप्त होगा वृक्ष से वो अन्न प्राप्त होता है अन्नाथ पुरुष पुरुष कहने से वो जो शरीर है उसमें अभिमान करने वाला जो है अभिमानी को पुरुष कहा गया तो वो जो पुरुष अर्थात वो जो जीव का वो शरीर बनता है वो अन्न से ही बनता है स व ऐसा अन्न रसमय अन्न रसमय मय अर्था मयट विकार अर्थ में हुआ विकार अर्थ में मयट प्रत्यय करने वाला क्या सूत्र है मयट वैतोर भाषाया मवक्षाच्छादन यो मयठ तो मयठ वा भा, वा अर्थात तो कहते हैं विकार अर्थ में भी होता है और ये अवयव अर्थ में वहाँ कहा गया अन्न रस मय अन्न रस का ये विकार है पुरुष पुरुष कह करके मनुष्य को लिया गया कहते हैं ये मनुष्यों का शरीर केवल अनस का विकार है जो पशु पक्षी होते हैं उनका शरीर अन का विकार है ना वो सब कुछ और अन्य से बन जाते हैं तो मनुष्यों को क्यों कहते हैं कहते हैं मनुष्य कर्म विद्या में वो अधिकारी है इसलिए पुरुष कह करके कर मनुष्य को कह दिया जाता है तो प्राणी भूत इस प्रकार की नहीं कहा गया पुरुष कह दिया गया तस्य इदम एवं शि अयम दक्षिण पक्ष यह जो मनुष्य का शरीर हुआ अभी इस शरीर को एक पक्षी के साथ तुलना करते हैं ज्ञान करवाने के लिए तुलना करके ज्ञान थोड़ा सरल उपाय से किया जा सकता है तस्य इदम एवं शि रे जो मनुष्य का जो शरीर है कहते हैं कि इस शरीर को हम एक पक्षी के साथ तुलना करते हैं और मनुष्य का जो सिर है वो पक्षी का शिव है, है और मनुष्य का जो दक्षिण पक्ष है दक्षिण पक्ष अर्थात दाहिने बाहु है और वही पक्षी का डायने पक्ष है और यह मनुष्य शरीर का जो वाम हाथ है बाहु है वो पक्षी का वाम पक्ष अयम मनुष्य का जो बीच वाला होता है धृढ़ अंश कहते हैं वो पक्षी का भी वो मुख्य अंश है धृढ़ अंश है इदम पुच्छम प्रतिष्ठा इदम अर्थात जो मनुष्य का नाभि से नीचे भाग है तो वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात तो प्रतिष्ठाते अनैन प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाति अनैन इति प्र समभव प्रविभ्य प्रतिष्ठाते हो जाएगा प्रतिष्ठते अनैन प्रतिष्ठा जिसके द्वारा वो स्थिर रहता है खड़ा रहता है इसलिए शरीर का नीचे भाग इसी को पक्षी का पुच्छ मान लीजिए इसी प्रकार के कहा गया है यहाँ तदपि ऐसा स्लोको बोति इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए श्लोक होते हैं श्लोक अर्थात श्लोक श्लोक वाच्य मंत्र आगे मंत्र अन्नाद वेयी प्रजा प्रजा या काश्च पृथ्वी श्रिता अथो अन्न नीवती अथे नदीयंत अन्न हि भूता ज्येष्ठ तस्म सौषधम उच्यते सर्वि अन्नम आवे अं ब्रह्म उपासते अूता ज्येष्ठें तस्वधम उच्य से अन्ना भूता जाता वर्धन्ते अद्यते तीच भूतानि न्यन वर्धनते अद्य चूतादुच्यसमनो अतर आत्मा तेन पूर्णः सवायस एव पुषाधव तरह पुषाधता अन्वयंपुरशाद तिर व्यानों दक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्ष आकाश आत्मा पृथ्वीपु प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको अन्नावी प्रजा प्रजाते अन्न अन्न से प्रजा प्रजा अर्थात प्रजा उपलक्ष्य है जो शरीर है सब अन्न से ही बनते हैं शरीर में अभिमान कर जाते हैं ये सब प्रजा यृथिवी श्रिता जो सब प्रजा ये पृथ्वी में आश्रित है पृथ्वी में रहते हैं जो कोई भी प्रजा शरीरधारे अथो अन्न जीवंती अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीवंती अर्थात अन्न ही उनका जीवन धारण का निमित्त है अथवा एन एनदपि यी अंततः अंततः अर्थात मृत्यु हो जाने के बाद यही अन्न में ही पुनः लीन हो जाते हैं अन्न कहते हैं अन्न कहाँ से आया कहते हैं कि ये जो औषधि औषधि कहाँ से आया था? कहते हैं पृथ्वी से तो यहाँ अन्न अर्थात अंतिम में ये सब प्रजाओं का जो मृत्यु हो जाता है ये पृथ्वी में पुनः लीन हो जाते हैं अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम भूतानाम प्राणी नाम अन्न ही उनमें श्रेष्ठ क्योंकि अन्न होने से उनका प्राण रहता है तो धारण जीवन धारण करते हैं इसलिए अन्न भूतों का प्राणियों का ही श्रेष्ठ क्योंकि प्राण कहने से जीव धारण जीवन तो जीवन का निमित्त तो अन्न है तस्मात सर्वौषधम उच्यते हैं इसलिए अन्न को सर्वौषध कहा जाता है ये अन्न भी एक औषध है अर्थात इससे भी कोई व्याधि की निराकर, निराकरण होता है कौन सा व्याधि शुद्ध व्याधि कहते हैं प्रतिदिन भगवान भाष्यकर कहते हैं तो ये श्लोक स्मरण है तो एक बार पुनः गालेंगे क्षुद्ध व्याधिश्चिकित प्रतिदिन भिक्षौष भुज्यता स्वादु याच्यता विधिवशात संतुष्यता शीतोषादिविष्यता न तो वृथा वाक्यं समुच्चार्यतासीम्स्यता जनकृपा नैष्ठुर्युत्सृज्यता वहाँ भगवान भाष्यकर परम गुरु कह रहे हैं कि शुद्ध व्याधिश्चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम हमको एक व्याधि हुई है क्षुधा ये व्याधि का चिकित्सा करने के लिए ही अन्न को ग्रहण करना है न कि अन्न ग्रहण करके हम व्याधि से और अधिक आक्रांत तो हो जाए वो नहीं करना है पता नहीं आज तो हमको भोजन में बिल्कुल मिर्ची नहीं लगा पता नहीं कुछ जो भी है तो कुछ अगर हुआ तो नहीं भाई देखिए हम नहीं कहते कि पेंडुलम इस तरफ से पूरा उस तरफ ले जाओ थोड़ा थोड़ा चाहिए तो ले सकते हो <laughs> किंतु तो किसी का भी सीमा पार नहीं हो जाना चाहिए ये भगवान गीता में कहते हैं ना अत्युष्ण लवण न क्या है अत्यम्ल लवण त्यूष्ण तीक्ष्ण रुक, रुक्ष विदाही न अति नहीं करना है मध्यम गति में चले किंतु तो ठीक है अगर प्रातःकाल विचार हो गया कि एक दिन हम लोग तो बिल्कुल मिर्ची नहीं डालेंगे तो ठीक है ऊपर से मिर्ची दे दीजिए जिसको लेना है ले लें और दूसरा और एक चीज़ है ये जो फ्राइड राइस बनाते हैं अब घी क्यों ऊपर से नहीं दे देंगे अब चावल दे दिए उसके ऊपर घी दे दीजिए जिनको लेना है ले जाए अब बाल्टी में चलाइए क्या हानि है और ये पुराना समय में जो लोग देखे होंगे तेल नापने के लिए कैसा व्यवहार किया जाता देखे हैं वो रखिए जिनको चाहिए दे दीजिए कोई हानि नहीं है क्या जब हम चावल को फ्राइड कर देते हैं देखेंगे वो थोड़ा कठिन हो जाता है चावल बनने के बाद जब रखा जाता है वो हांडी के अंदर वो और थोड़ा नरम होता है जब हम उसको फ्राइड कर देते हैं देखेंगे वो आगे तो नरम होने का संभावना ही नहीं है बरम थोड़ा अधिक हार्ड होगा तो पचाने के लिए कितना उद्यम करना पड़ेगा और हम लोग तो भाई बहुत ज़्यादा फाउडा लेकर के मिट्टी नहीं खोते हैं ना तो ऐसे ही भोजन करना चाहिए जो शरीर अच्छा से थोड़ा पकाए अब दीजिए घृहतर तो दीजिए जितना चाहे अगर लोग देना चाहते हैं तो कहते ना जो आखरूट होता है ना अब पीस करके सब्ज़ी में डाल दीजिए आधा किलो अर्थात ही उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं डाल करके बहुत ज़्यादा यह तेल मसाला इत्यादि नहीं डाल करके आपको स्वाद भी होगा शरीर के लिए हितकारी भी होगा आप ये ड्राई फ्रूट्स इत्यादि डाल सकते हैं ये कहते ना पनीर बटर मसाला हम लोग का रक्षा है यहाँ होता नहीं चलिए ये खा करके शरीर हानि होगा तो ये सब भोजन कर सकते हैं जिसे कहते ना हमको लगे कि हम औषध ले रहे हैं क्षुधा की निवृत्ति के लिए चलिए प्रकरण आ गया तो थोड़ा फिर निकल जाता है बात क्या ना पीड़ा हो जाती है मिर्ची से कभी कभी तो जब तो महाराष्ट्र मतलब गुजरात जाने से पहले यहाँ थे महाराष्ट्री बिल्कुल एकदम मिर्ची रही तो पूर्ण रूप से लेते थे तो हमको ठीक है भाई थोड़ा हमको भी चलता था उससे कभी कभी कठिन हो जाता है चलिए भाई सर्वौषम उचित थोड़ा ध्यान रखिए भाई हम लोगों के ऊपर कृपा करके ध्यान रखिए कम से कम अच्छा यह सर्वौषधम है क्योंकि ये प्राण का धारण का ये माध्यम है और ये शरीर दाह को रक्षा करता है जो औषधि है अन्न है शरीर दाह को रक्षा करता है ये शरीर में दाह न करे शरीर दाह का उपशम का कारण है सर्वम वे अन्नम अपनुबंती जो इस प्रकार की जानते हैं उपासना करते हैं वो सर्वम अन्नम अपनुबंती ये अन्नम ब्रह्म उपासते जो अन्न ब्रह्म इस प्रकार की उपासना करते हैं वास्तविक यहाँ उपासना का ये प्रकरण नहीं ये तो है, ये तो है तो ब्रह्मबली है तो ब्रह्म विद्या का विचार है तो अर्थात ही अर्थवाद है यहाँ कहा जाता है जो इस प्रकार के अन्न को जानते हैं वो सर्वम अन्नम अपनुवंती इस प्रकार के कहा गया अर्थवाद वाक्य है जो लोग कैसे अन्न को जानते हैं कहते हैं अन्नम वे भूतानाम ज्येष्ठम इस प्रकार की अन्न को जानते हैं ये भूतों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये जीवन धारण का निमित्त है तस्मात्वम उच्यते तो कैसे जानते हैं उसका आगे व्याख्यान करते हैं क्योंकि प्रथमे पंक्ति आ गया अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात्वधम उच्यते पुनः वो वाक्य आता है अन्नम वे भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात्वधम उच्यते तो जो बाद में कहते हैं अन्नम भाई भूता ज्येष्ठम तस्मात्वष उच्यते अर्थात अन्न को जो लोग जानते हैं अन्न को ब्रह्मरूपेण जानते हैं उपासते अर्थात जानती कैसे जानते हैं उसको आगे कहते हैं अर्थात कथम ते उपास अर्थात कथम ते जानती कहते हैं अन्न भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात्वष उच्यते इस प्रकार के जो जानते हैं अन्न ये सबसे श्रेष्ठ औषध है अन्नाद भूतानि जायते अन्नसे से ही यह भूत सब उत्पन्न होते हैं इनका शरीर सब उत्पन्न होता है आगे उसमें तादात्म्य करते हैं जातानी अन्येन वर्धन्ते शरीर जब उत्पन्न होता है अन्न से पुनः वृद्धि को प्राप्त करता है आगे कहते हैं अद्यते अति भूतानि भूतानी <क्क्ष>। तब तो भूतानी भूतों के द्वारा यह जो अन्न होता है अद्यतः अद्यतः खाया जाता है तो और यह अन्न भूतानी अति अन्न भी भूतों को खा रहा है ये प्रतिदिन कहते हैं कि हम अन्न को खा रहे हैं कहते हैं अन्न हमको खा रहा है तो धीरे धीरे आयु क्षीण हो रहा है कहते हैं यही अन्न ग्रहण करते हैं तो हम सोचते हैं हम अन्न को खाते हैं यमराज जी कहते हैं अन्न आपको खा रहा है तो ये श्रुति कहती है अति च भूतानी अन्नम अन्नम अन्न भूतानी अति शनै शनै धीरे धीरे खा रहा है अगर अनन्न भक्षण करेंगे तो थोड़ा शीघ्र अति हो जाएगा ये अन्य शीघ्र खा लेगा तस्मा तदुच्यते इति इसलिए अन्न को सर्वौषध कहा गया और ये जेष्ठ कहा गया तस्मा ये तस्माद अन्न रे जो अन्न रसमय जो अन्नमय कोष कहा गया अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय यह अन्नमय कोष का अंदर में है प्राणमय जो जिसका अंदर में होता है वो उसका आत्मा कहा जाता है उसका स्वरूप जैसा कहते हैं कि कोई जो पवन भरते हैं ना वायु भरते हैं जो तकिया तो होता है तो वो सब भिन्न भिन्न आकार हो जाएगा तो कहते हैं वो वायु का आकार जैसा है वो तकिया तो को फूला करके वो ही करेगा इसलिए वो जैसे कहें कि वायु ही यह तकिया तो को भर करके रखता है इसी प्रकार की यहाँ प्राणमय ही यह अन्नमय को भर करके रखता है इसलिए तेन एश पूर्ण यहाँ दो कोष का विचार चला है कि अन्नमय कोष है कि प्राणमय कोष तेन ऐसूर्ण किसके द्वारा क्या पूर्ण होगा प्राणमय के द्वारा अन्नमय पूर्ण होगा तो अभी स व ऐसा पुरुषवेद एव यह जो प्राणमय कोष जो अंदर में रहा यह पुरुष विध पुरुष विध अर्थात पुरुषाकार है अंदर में जो प्राणमय है वो पुरुषाकार है क्योंकि जो अन्नमय है बाहर में वो पुरुषाकार प्रथम कहा गया था तो उस सांचा में जो हम अगर द्रविभूत पदार्थ डालेंगे वो सांचा की जैसे आकृति है ऐसे ही हो जाएगा तो क्या अगर चार कोना वाला है उसमें अगर पवन भरेंगे वो भी चार कोना होगा कहते हैं सव सवाय साणमय वो प्राणमय भी पुरुष विध एव वो भी पुरुष आकृति वाला है क्यों हो जाएगा कहते तस्य तस् पुरुष विधताम प्राणमय का बाहर में क्या है अन्नमय अन्नमय पुरुष विधताम अन्नमय है पूर्व में कहा गया कहते अनु अयम पुरुष विध क्योंकि अन्नमय पुरुषाकार हुआ इसलिए अयम पुरुष अयम कहने से प्राणमय प्राणमय भी पुरुषाकार होगा तस्य प्राणय सिर है ये जो प्राणमय कोष हुआ ये प्राणमय कोष का सब अभी अवयव कहा जाएगा कहते हैं इसका प्राण ही सिर है और ब्यानो दक्षिण पक्ष प्राणमय कोष का दक्षिण पक्ष हो गया ब्यानो क्योंकि प्राणमय कोष भी पक्षी जैसा है अन्नमय कोष पक्षी ही जैसा कहा गया उसके अंदर में जो रहेगा वो भी पक्षी जैसा उसका भी अवयव कहते हैं ब्या हो गया इसका दक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्ष अपान वायु इस जो प्राणमय कोश पक्षी रूप है उसका उत्तर पक्ष वाम पक्ष आकाश आत्मा आकाश अर्थात शरीर का मध्यवर्ती स्थान में रहने वाला वायु समान वायु यह ये प्राणमय कोश का आत्मा जो मुख्य अंश दृढ़ अंश कहते हैं और पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा पृथ्वी अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता जिसका नियामक है उदान वायु का तो यहाँ उदान हो गया पुच्छम जो प्राणमय कोश पक्षी रूप हुआ उसका पुच्छ पुछ अर्थात प्रतिष्ठा जिसके द्वारा वो स्थिर रहता है वह हो गया उदान वायु तदपि ये सब श्लोको भवती इसी को कहने के लिए आगे मंत्र होते हैं प्राणंग देवा मनुष्यः मनुष्या पशवश्च ये प्राणो आयुः भूतानायु तस्वयुष उच्यतेम त आयुति ये प्राणंग ब्रह्मोपाशते प्राणो ही भूतानायु तस्युष उच्यत शारीर आत्मा पूर्व से तस्मास्मामया तनो अंतर आत्मा मनोमय तेईस पूर्ण स वाएसपुरशिधिधता अन्वयं पुषाधु शिग्दक्षिण पक्ष सामोत्तर पक्ष आदेश आत्मा अथर्वांगिश पुछतिष्ठा तदप्येश्लोको बाणुवा प्राण्ति प्राण के अनु अणुर्थ पश्चा प्राण अगर चलेगा तभी बाकी देवता लोग कार्य करेंगे देवता शब्द का अर्थ है इंद्रियाणी प्राण अगर है तभी इंद्रिय कार्य करेंगे तो ये सब प्राणंती प्राणन क्रिया ये करते हैं सभी का इंद्रिय चलते हैं कौन लोग ये प्राणन क्रिया करते हैं और किन का इंद्रिय चलता है कहते हैं मनुष्या पशवश्च ये जो सब मनुष्य और पशु है उनका सब प्राण न हो रहा है प्राण न होने से देवता इंद्रिय भी कार्य करते हैं प्राणो ही भूतान आयु हो ये जो प्राण है यही ये, ये भूतों का आयु अर्थात प्राण चलता है तभी ये आयु है जब तक शरीर में प्राण है तब तक तो कहते हैं कि आयु है और जब भगवान इसमें कहते हैं ना गतवती बा गतवती वायु देहा पे भार्य तस्मिन देहे वहाँ तो विलक्षण भारिया विभ्यति तस्मिन दे है ना वहाँ भगवान भाष्यकार विभ्यति कहते हैं ये विभ्यती एक वचन है बहुवचन है क्योंकि विभेति विभीत विभित विभ्यती बहुवचन है कहते हैं बहुत सारे हो करके फिर भी भय करते हैं एक अभी मर गया कहते हैं बहुत सारे हो करके भी अभी भय करते हैं तो जब तक तो जीवन है तब तक तवत् कुशल पृछति गेहे यावत् जीवो निवसती देह यवत पवनो निवसति दे अच्छा ठीक है चाहे यवत पवनो निवसति देशल पृछति कुशल देह तो इसलिए कहते हैं वही आयु है प्राण यही आयु है <क्षण> जब तक ये आयु है तब तक ठीक है नहीं है तो कहते हैं फिर सब लोग भय करेंगे किंतु महात्मा लोग हम लोग इस प्रकार की भय करने का कोई कारण भी नहीं रहता हम कहते हैं ठीक है ठीक है कोई हानि नहीं है हम लोग तो कहते हैं ये कोई अर्थात जैसे गृहस्थ लोगों के लिए कहते हैं कि शरीर अगर मर गया फिर अस्पृश्य हो गया तो उनको तो ऐसा जागा में रखना तो ये सब ये हम लोग का लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं हम लोग कहते हैं ठीक है इसमें कोई अंतर नहीं है अर्थात वास्तविक सन्यासी का शरीर है वो तो पूज्य है इसलिए वो कोई अस्पृश्य नहीं हो जाता है हम लोग के लिए प्राणों भी भूतानम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इसी प्राणों को सर्वायुष कहते हैं सर्वायुष क्यों कहते हैं कहते तो हैं सर्वमेव आयुर्यंती ये प्राणम ब्रह्म उपासते प्राणों को ब्रह्म रूपेण जो लोग जानते हैं कहते हैं सर्वम एवं है। उनको अपमृत्यु नहीं होता है इसलिए प्राणों को सर्वायु से कहा जाता है तो ये प्राणम ब्रह्म उपासते उपासते जानन्ति कैसे जानते हैं आगे फिर वही वाक्य को कहते हैं प्राणो ही भूतान आयु आयु जीवन प्राण ही भूतों का जीवन है तस्मात्वयु सर्वायु समुचित है इस प्रकार के व्यक्ति को अपमृत्यु नहीं होता है इस प्रकार के जो जानते हैं तस्य व शारीर आत्मा अर्थात तो ये जो उसका पूर्व में प्राणमय कोश का बाहर में क्या है अन्नमय कोश तस् अन्नमय कोश से ऐस प्राणमय कोश एवं शारीर शरीर भव इति शारी आत्मा आत्मा अर्थात तो अंदर में रह करके जो उसको पूर्ण करता है तस्य तैयार अन्नम से वो शारीर शारीर अर्थ शरीर भव शारीर आत्मा <t> अन्नमय का आत्मा हो गया प्राणमय पूर्वस्य पूर्वस्य पूर्व से <्चारीखे> अन्नमयकोश् यमय जो प्राणमय अन्नमकोश का शारीर है तस्वा यहतस्म अतर आत्मा मनोमय तूर्ण यो प्राणमयकोश इस अन् इसका अंद अंतर उसके अंदर में है और उसका आत्मा अर्थात अंदर रह करके उसको पूर्ण करता है कौन कहते हैं मनोमय मनोमय कोष ये क्या है कहते हैं कि वेद उच्चारण विषय का जो मनोवृत्ति ये उच्चारण कर रहे हैं ये जो शब्द को ग्रहण करके उसका उच्चारण कर रहा है इसको कहते हैं मनोमय कोश तो अभी अर्थ ज्ञान नहीं है अर्थ ज्ञान होगा तो कहते हैं वो विज्ञानमय हुआ शब्द उच्चारण विषय का मनोवृत्ति इसको कहते हैं मनोमय तेन तेन मनोमय न एस पूर्ण मनोमय के द्वारा कौन पूर्ण होगा प्राणमय ऐस अर्था प्राणमय पूर्ण स व ऐसा पुरुष विद एव यह जो मनोमय है वो पुरुष विध इव ये पुरुषाकार एवं पुरुषाकार ही है क्यों ये मनोमय पुरुषाकार है कहते हैं कि तस् पुरुष विदताम मनोमय कोश किसके अंदर में है प्राणमयकोश में ये प्राणमयकोश पुरुषाकृति है प्राणमय कोश क्यों पुरुषाकृति हुआ था अन्नमय कोश पुरुषाकृति हुआ तो अभी प्राणमयकोश भी पुरुषाकृति हुआ अभी कहते हैं कि तस् प्राण से प्राणमयकोश से पुरसा प्राणमय कोश अगर पुरुषाकृति हुआ अनु अयम पुरुष पश्चात अयम ये भी पुरुष पुरुषाकार होगा तो अयम कहने से मनोमय क्योंकि प्राणमय भी पुरुषाकृति हुआ तो मनोमय भी पुरुषाकृति होगा तस्य यजुर्व शि अभी ये जो मनोमय कोष हुआ इसको भी एक पक्षी के दृष्टि से तुलना करते हैं देखते हैं इस प्रकार की जानना है त मनोमय से यजुर्व यजुर अर्थात यजु मंत्र भाग जो यजुमंत्र है वो इसका सिर हुए अरे रिग दक्षिण पक्ष जो ऋग मंत्र है वो है मनुमयय कोश का दक्षिण पक्ष साम उत्तर पक्ष है साम मंत्र जो है वो सब उत्तर पक्ष है आदेश आत्मा आदेश अर्थात जो ब्राह्मण भाग है मंत्र भाग तीन हो गए सिर उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष जो ब्राह्मण भाग होते हैं वो इसका आत्मा अर्थात धृढ़ अंश मुख्य अंश तो कर्म होगा ये ब्राह्मण भाग ये कर्म का निर्देश करेंगे इस प्रकार करना है इस प्रकार करना है उस समय में मंत्र सब उच्चारण होना है <coughs> इसलिए यह ब्राह्मण भागों को आत्मा धृढ़ अंश कह दिया गया और अथर्वांगस प्रतिष्ठा अथर्वागिरस कहते हैं कि जो शांति का तौष्टिक पौष्टिक इत्यादि कर्म होते हैं शांति तुष्टि पुष्टि विषय जो मंत्र होते हैं उसको अथर्वांगस मंत्र कहते हैं अथर्वणा अथर्वणादृष्टम अंगिरसादृष्टम इति उसमें यह शांति तुष्टि पुष्टि विषय का मंत्र है मनोमय मनोमयकोश का ये सब हो गए प्रतिष्ठा इसमें आश्रित है इस प्रकार की जो जानता है तदपि ये श्लोको भवती इसी अर्थ को मनोमय कोश विषय में कहने के लिए आगे मंत्र है यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह विद्वान् आनंद ब्रमणो विद्वा बिभेति एव तस्वीर आत्मा यूस तस्मास्मा मनोमयादनोंतर आत्मा विज्ञानमयः तेन सूर्ण सवायस पुषाधव तर पुषाधता अन्वयन पुषाध्रद्धव शिम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष योग आत्मा मह पुछ प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवती ये तो बागोपलक्षित सारे ये इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिकर्मेंद्रिय सब अप्राप्य मनसा सह मन भी वहाँ से निवृत्त हो जाता है किससे कहते हैं कि आनंद ब्रह्मणों ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ ये आनंद है इसको जो जानता है न विभेति कदाचन हिरण्य गर्भ को जो आत्मत्वन अनुभव करेगा वो न विभेति कदाचन अर्थात जन्म मृत्यु का भय उसको नहीं होगा अविद्या है उसको किंतु जन्म मृत्यु यह भय और नहीं होगा यहाँ आनंदम ब्रह्मनो विद्वान आगे फिर आएगा आनंदमय को सका विषय में भी यही मंत्र आएंगे फिर थोड़ा अंतर हो जाएगा या तो वाचन वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रम्हणों विद्वान न विभेति कुतश्च न वहाँ कहेंगे एक पद अंतर हो जाएगा तो यह अर्थ हिरण्यगर्भ हिरण्य विषय का ज्ञान से तो भय का निषेध हुआ किंतु भय का जो कारण है अविद्या उसका निषेध इस अवस्था में नहीं किया जा रहा अभी तो मनोमय हो सका जब आनंदमय कोष का विचार होगा आनंदमय कोश का अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य तब तो भय का कारण अविद्या ये भी नाश होगा इसलिए कहते हैं न कुतश्चन तो किसी भी कारण से उसको भय नहीं होगा जब सुसुप्ति में जाते हैं उसको भय हो भय होता है सुसुप्ति में किंतु भय का कारण अविद्या है नहीं है? है तो ये दोनों में अंतर है तस्व शारीर आत्मा यह जो अभी मनोमयकोश का विचार चल रहा है तो प्राणमय ताणमय से मनोमय शारीर शारीर अर्थात शरीरे भव आत्मा ये उसका पूर्ण करने वाला अंदर में रह करके मनोमय यह पूर्व से पूर्व से प्राणमयकोश से यह आत्मा प्राणमयकोश का आत्मा कौन है मनोमय शब्द से मनोमय तस्मास्मा मनोमयाद अन्नो अंतर आत्मा विज्ञानमय यह मनोमय कोश से अन्य है मनोमय कोश का अंदर में है और मनोमय कोश का स्वरूप है अर्थात मनोमय कोश को जो बल देने वाला है पूर्ण करने वाला है वो हो गया विज्ञानमय मनोमय था कि वेद उच्चारण संबंधी वृत्ति अंतकरण वृत्ति विज्ञानमय हो गया वेद अर्थ विषय का अंतकरण वृत्ति जब अर्थ का ज्ञान हो रहा है उसको कहेंगे विज्ञानमय तेन पूर्ण तेन तेन विज्ञानमन एष पूर्ण एष कहने से मनोमय सुरुषाद ये विज्ञानम है वो भी है ही क्यों है कहते हैं तस्य पुषादता तनोमय पुरुष विदता मनोमय ये पुरुषाकृति मनो है तो होने से कहते हैं कि अनु अयम पुषाद मनोमय पुरुषाकृति होने से अनु अनुका अर्थात पश्चात अयम अयम का अर्थ विज्ञानमय ये भी पुरुषाकृति है अभी विज्ञानमय कोष जो हुआ ये भी पुरुषाकार हुआ पुरुषाकार इसको हम पक्षी के साथ तुलना करके इसका भी अवयव बता देते हैं तस्य श्रद्धा एवं शिव तस् कश्य विज्ञानमय तो विज्ञानमय का शि हो गया श्रद्धा क्योंकि जिसको विचार में स्पष्टता है उसी को ही श्रद्धा होती है और होगा तो कहीं श्रद्धा नहीं होगी उसका कहते हैं विचार में स्पष्टता होने से यह हमारा कर्तव्य है कर्तव्य जो अर्थ है उस कर्तव्य में उसकी श्रद्धा होती है तो प्रथम ये विज्ञानमय अर्थात तो बुद्धि में विचार स्पष्ट होने से जब अर्थ ज्ञान होता है तभी तो श्रद्धा होती है ऋतम दक्षिण पक्ष है ऋतम अर्थात ये जो शास्त्र से कर्तव्य का निश्चय होता है ये विज्ञान है विचार शक्ति है तो श्रद्धा होती है तो कहते हैं आगे शास्त्र को विचार करके उसमें कर्तव्य ज्ञान निश्चय करता है आगे सत्यम उतर पक्ष सत्यम अर्थात वो जो कर्तव्य का निश्चय हुआ उसको अभी अनुष्ठान करना है आगे योग आत्मा योग योग अर्थात बुद्धि का समाधान बुद्धि स्थिर रहना है समाधान निश्चय हो गया कि हाँ यही है ये आत्मा आत्मा अर्थात ये मुख्य भाग बुद्धि समाधान है तभी शास्त्र का निश्चय करेगा शास्त्र में जो कर्तव्य कहा गया उसका अनुष्ठान करेगा इसलिए ये योग योग का अर्थात बुद्धि समाधान इसको आत्मा कहा गया और मह प्रतिष्ठा ये जो व्यष्टि बुद्धि है इसका आश्रय हो जाएगा समष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि कौन है हिण्यगर्भ तो यहाँ महाशब्द से हिण्यगर्भ ओह व्यष्टिबुद्धि पुच्छ है पुच्छ अर्थात प्रतिष्ठा प्रतिष्थ, प्रतितिष्ठते प्रति अस्थ प्रतिष्ठा हिण्यगर्भ ही यज्ञानकोश का प्रतिष्ठा तदपि तदप्येश श्लोको इसी अर्थ को कहने के लिए आगे श्लोक विज्ञान्यज तनुते कर्मा तनुतेच विज्ञान दवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठ उपाससते विज्ञान ब्रह्म चेद वेद तस्मा चेन्न प्रमा शरीरे पापमनो हिवा सर्वान् काम समुत एव शारीर आत्मा यूश तस्माए तस्मो अंतर आनंदमय तैयू स वाएस पुषाद तरह पुषादता अन्वय पुषाद तर प्रिय शिवर मोदिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्म पुछ प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको विज्ञान ज यज्ञ तनुते विज्ञान अर्थात यह जो करता विज्ञानमय विज्ञान में तादात्म्य करके वही चैतन्य विज्ञान प्राय बुद्धि के वृत्ति के अनुसार तादात्म्य करके तद होता है विज्ञानमय करता वही, अच्छा। वही यज्ञ तनुते तनुते अर्थात श्रद्धापूर्वक यज्ञ संपादन करता है कर्ता और कर्माणी तनुते अपि कर्म संपादन करता है विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते सर्वे देवा विज्ञानम ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते सभी देवता लोग विज्ञानम विज्ञानम अर्थात ये जो बुद्धि इसी को ही ब्रह्म ब्रह्म अर्थात बुद्धि इसी प्रकार की उपासना करते हैं वो जो ब्रह्म है वो ज्येष्ठ है अर्थात व्यष्टि समष्टि में अभेद भाव करके जानते हैं कौन कहते हैं सर्वे देवा और विज्ञान ब्रह्म चेद वेद तस्मात्त न प्रमाद्यति शरीर पाप मनोहित सर्वान कामान समस्ते चार वाक्यों एक साथ इसका अन्वय होगा विज्ञान ब्रह्म चेद वेद विज्ञान और ब्रह्म पूर्व में आ गया विज्ञान शब्द से समि व्यष्टि व्यष्टि और ब्रह्म शब्द से समि जो व्यष्टि है वही समष्टि है चेद वेद इस प्रकार के जिसको निश्चय है समष्टि व्यष्टि में कोई भेद नहीं है तस्मात चेद न प्रमाद्यति पुनः ये समष्टि भावना तस्मात समि भावना तो मैं भिन्न परिच्छिन्न नहीं हूँ मैं समष्टि हूँ ये समष्टि भावना से अगर न प्रमाद्यति भावना से प्रमाद होगा तो क्या हो जाएगा भावना हो जाएगा अर्थात पुनः अपना व्यष्टि भावना को अगर ये सत्य मान नहीं लेता है तब क्या होगा कहते हैं अपना समष्टि भावना को निश्चय करेगा शरीरे पाप मनोहित पाप क्या है कहते हैं कि अभिनिवेश इसको सबसे बड़ा पाप कहते हैं अभिनिवेश व्यष्टि भावना शरीर में आबद्ध हो जाना वही सबसे बड़ा पाप कहते हैं कि शरीर पाप मनोहित तो ये जो भावना, शरीर में जो अभिमान इसको त्याग करके सर्वानु कामान समस्मृतः जो समि रूप हो गया तो फिर और कामना रहेगा कहाँ तो कहते हैं सर्वानु कामान समस्मृतः सारे कामना अर्थात आप तो काम हो जाएगा क्योंकि अ होने से आप तो काम हो गया समष्टि भाव प्राप्त होने से तस् ऐस एव शारीर आत्मा अभी विज्ञानमय का विचार चल रहा है कि तस्य तस् शरीर शरीर अर्थात शरीरे भव एश शरीर अर्थात यह शरीर में होता है अभी विज्ञानमय का विचार चल रहा है यह अंदर में होगा ना बाहर में होगा अंदर में तो होने से किसका अंदर में ये होगा मनोमय का इसलिए तस् तस् कश्य मनोमय से एस एस विज्ञानमय हो शारी शारीर अर्थात शरीर भवो तो यहाँ शरीर शब्द से किसको कहा गया मनोमय को क्योंकि शरीर भव शारीर हो गया विज्ञानमय इसलिए शरीर शब्द से मनोमय मनोमय के अंदर में ये विज्ञानमय हुआ तो ये जो विज्ञानमय हो गया ये हो गया आत्मा आत्मा अर्थात ये उसको पूर्ण करता है मनोमय को पूर्ण करता है तो शारीर आत्मा यह पूर्व यह विज्ञानमय पूर्व से मनोमय से मनो का शारीर हो गया विज्ञानमय तस्मा ये तस्मात्ज्ञानमय तभी यह विज्ञानमय से अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय है ये विज्ञानमय से अन्य अन। और उसका अंदर में है और वो आनंदमय आनंदमय ये आनंद का विकार है तो ये विकार का प्रवाह में चलने से ये भी आनंद का विकार है आनंदमय यह कोष और यह जो आनंदमय ये है यह विशिष्ट है विशिष्ट है तो उसका एक अधिष्ठान होना पड़ेगा अगर विशिष्ट का अधिष्ठान भी विशिष्ट होगा नियम अगर करेंगे कि विशिष्ट का अधिष्ठान विशिष्ट होगा तभी जो अधिष्ठान हुआ ये विशिष्ट है और हमारा नियम क्या है विशिष्ट का अधिष्ठान विशिष्ट होगा तभी जिसको अधिष्ठान बनाए ये भी विशिष्ट हो गया अभी नियम हमारा है कि विशिष्ट का अधिष्ठान विशिष्ट होगा और एक विशिष्ट आएगा क्या दोष हो जाएगा अनवस्था तो यह जो आनंदमय तक हम विचार करते करते पहुँच जाते हैं कहते हैं कि इसके आगे अगर हम और एक विशिष्ट स्वीकार करेंगे तब हमको अनवस्था होगा अर्थात तो इसका जो अधिष्ठान है वो शुद्ध आनंद है वो भी नहीं होगा तो शुद्ध चैतन्य का ज्ञान कैसे होगा कहते हैं यह जो आनंद अभी हो रहा है आनंदमय कोष कहेंगे इसका जो अधिष्ठान है वह निर्विशेष है आनंदमय का अधिष्ठान आनंदमय कोष का अधिष्ठान जो है वह शुद्ध चैतन्य <coughs> अर्थात बिंबत्व आक्रांत तो होने से वह प्रतिबिंब हो जाता है यह आनंदमय कोष में सुसुप्ति अवस्था में इसको सुसुप्ति आनंद को कहा जाता है कारण आनंद कारण में जो प्रतिबिंबित तो होता है कारणाननंद तेन एष पूर्ण तेन तेन आनंदमयन एष पूर्ण एष कह विज्ञानमय पूर्ण स वाएस पुरुष विध एवज आनंदमय कोश हुआ वो भी पुरुषाकृति है तो क्यों पुरुषाकृति होगा कहते हैं तर पुरुष विधता अं पुरुष विद उष का पुरुष विधत्व है पुरुषाकृतिव है पश्चात यह भी पुरुषाकृति हो जाएगा इसलिए जो प्रथम कहा गया तय पुरुष विधत्व ये तस् कष विज्ञानमय से विज्ञानमय पुरुषाकृति है अनु अयम अयम कहने से आनंदमय कोश ये भी पुरुषाकृति है यह आनंदमय कोश का तस्य प्रियमेव शि यह भी कोष है ये भी पुरुषाकृति हुआ इसका अवयव रहेंगे इसलिए कहते हैं प्रियमेव शि प्रिय अर्थात इष्टदर्शन इष्ट दर्शन हुआ यही आनंदमय कोष का यह शिविर हुआ और मोद दक्षिण पक्ष मोद अर्थात तो जो प्रिय का दर्शन हुआ था अभी वो आपको प्राप्त हो गया अभी भोग नहीं हुआ खाली निश्चय हो गया कि अभी तो ये हमारा पास आ गया अभी प्रमोद कहते हैं उसका भोग कर लिए ये उत्तर पक्ष हुआ आनंदमय कोश का आनंद आत्मा आनंद अर्थात तो सभी सुख में जो सामान्य रूपेण अनुष्यूत है सुख सामान्य कहते हैं कि वो आनंद तो यह आनंद आत्मा आत्मा अर्थात यह जो बिंब रूप बिंबत्व को बिंबत्व को प्राप्त हुआ है वास्तविक जो शुद्ध चैतन्य यह जब बुद्धि है उसमें चिदाभास होना है तभी चैतन्य को हम बिंब कहेंगे अगर यह उपाधि नहीं है तो फिर उसको हम बिंब कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं तो ये बिंबत्व आक्रांत हुआ है ये कहते हैं ये आत्मा शब्द से वो बिंबत्व आक्रांत चैतन्य को कहा गया और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म कहने से अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म ये उसका पुच्छ हुआ अर्थात शुद्ध ब्रह्म हो गया पुच्छ जिसमें वो प्रतिष्ठित होता है और आनंदमय कोश का जो मुख्य भाग हो गया हो गया बिम्बत्वाक्रांत चैतन्य और बाकी सब उसका अवयव कह दिया गया इसके ऊपर और थोड़ा भी विचार कल आरंभ में करेंगे थोड़ा आनंददायक विचार आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र सं वरुण संग यमा भगत इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे वा प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम ब्रह्मावादिषम ब्रह्मावादिश